ब्रह्म विद्यापीठ श्री कैलाश आश्रम के वार्षिक उत्सव प्रसंग पर चलित है यह उपनिषद ज्ञान यज्ञ इसमें आज चतुर्दश दिवस के प्रातः प्रातकालीन सत्र में हम लोग छांद के उपनिषद का विचार करेंगे अभी उपकोशल विद्या इसका विचार हो रहा है शिष्य है विद्यार्थी है उपकोशल और आचार्य उपकौशल के आचार्य थे सत्यकाम काम ये उपकौशल का सेवा से जो अग्नि अग्नि की सेवा कर रहे थे बारह वर्ष पर्यंत सेवा किए उपकौशल की ये सेवा से प्रसन्न हुए अग्नि त अग्नि उनको सब उपदेश दिए मिलित तो होकर के तीनों अग्नि मिलकर कर के तहें प्राणो ब्रह्म अगे कम ब्रह्म खम ब्रह्म इति और प्रत्येक अग्नि अलग अलग करके भी उपदेश किए इसको प्राण उपासना भी कहा जाता है और अग्नि विद्या क्योंकि अग्निविर प्रोक्त प्रोक्ता इसलिए अग्नि विद्या भी कहा जाता है और प्राण विषय को उपासना होने से प्राण उपासना प्राण दर्शन भी कहा जाता है तीनों अग्नि उपकोशलों को जो लोक प्राप्त होना है उसके बारे में कह दिए किंतु वो प्राप्ति कैसे होगा इस विषय को उसका अर्थात तो ये विद्या का गति नहीं बताए थे अभी गति बताएंगे आचार्य अग्नि कहे भी थे कि आचार्य हो ते गतिवक्ता आचार्य गति ते गति वक्ता आचार्य आपका गति कहेंगे अर्थात ये उपासना करने वालों को क्या लोग को प्राप्त होगा कैसे होगा वो गति आचार्य कहेंगे अभी आचार्य आकर के देखते हैं कि शिष्य तो प्रसन्न दिखता है निश्चिंत तो दिखता है अर्थात इनको विद्या प्राप्त हुई है तो पूछते हैं किससे प्राप्त हुआ कहे कि अग्नियों से विद्या प्राप्त विद्या की प्राप्ति हुई आगे आचार्य जो अवशिष्ट अंश है बाकी कहते हैं आचार्य प्रथम कहे हम वो विद्या आपको आगे बता देगा जिसके चलते पापकर्म आपको कभी स्पर्श नहीं करेगा जैसे पद्मपत्र को ये जल स्पर्श नहीं करता है पापकर्म आपको स्पर्श नहीं करेगा पापकर्म अर्थात जो हम सब शास्त्र में पढ़ते हैं हमको पापकर्म स्पर्श करता है कैसे पता चलता है तो कहते हैं हम में अगर पाप का जो कार्य होता है वो सब दिखेगा तो ये लोभ मोह आसक्ति रजस तमस ये सब अगर अधिक दिखेगा अर्थात हमको पापकर्म स्पर्श कर रहा है अगर ये हमसे धीरे धीरे घट रहा है अथवा हम इसे ऊपर हो पाते हैं तो जानेंगे कि हमको पापकर्म स्पर्श नहीं करता है आचार्य भी उपदेश करते हैं उपको को उपकोशलोक एशो अक्षिणी पुरुषो दृश्यत एष आत्मेति होवाचे तद अमृतम अभयम ए तद ब्रह्मेती तद्यपि अस्म सर्फिर्वा उदक विंचति वर्तमनि एव गति यह ऐसो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते तो चक्षु में जो पुरुष दिखता है कहते हैं सामान्य दृष्टि वाले पुरुष अगर दूसरों का चक्षु में देखेगा तो वही दिखेगा अपनी छाया ही तो दिखेगी तो कहते हैं वो नहीं जो अर्थात तो संयमित तो इंद्रिय वाले होते हैं इंद्रिय जयी होते हैं ब्रह्मचर्य आदि साधन जिनके पास है अर्थात साधन जिनके पास विवेक बैराग्य इत्यादि दृढ़ है शांत चित्त वाले है तो उन्हीं के दृष्टि से ही यह पुरुष दिखता है जो कहते हैं अक्षिणीय पुरुष दिखता है तो वो अर्थात इसी प्रकार के विवेक वैराग्य संपन्न शांत चित्त उपरत श्रद्धावान उन्हीं का दृष्टि से ही ये अनुभव होते हैं कौन है वो कहते हैं कि एस आत्मा वही आत्मा है तो जो चक्षु में दिखने वाला पुरुष है, शास्त्र कहता है कि वो जो समष्टि पुरुष होते हैं वही आत्मा है हाच ऐसे आचार्य ने कहे ए तद अमृतम ए तद अभयम ए तद ब्रह्मी तो ये सब उनका स्वरूप है यहाँ ब्रह्म सूत्र में इसके ऊपर एक सूत्र है अंतर अंतरम उपपत्ति है तो वहाँ विचार करके पूर्व पक्ष कहेगा चक्षु में दिखने वाला क्या होगा या तो छाया होगा नहीं तो ये सब पदार्थ तो अन्य कुछ हो जाएंगे चक्षु का अभिमान्य देवता जो वो हो जाएगा विचार करके कहते हैं नहीं वो तो ब्रह्म का ही स्थान है इसलिए चक्षु में ब्रह्म का अनुभूति होती है अभी उस ब्रह्म का कैसे स्वरूप कहते हैं एतद अमृतम यही जो ब्रह्म है अमृतम अमृतम अर्थात तो अमरण धर्म अभयम जो ऐक्य का अनुभव कर लिया उसको फिर आगे और भय नहीं है जब तक द्वैत में बुद्धि द्वैत की बुद्धि द्वैत में सत्य तो बुद्धि हो रही है तब तक भय रहेगा तो ये उपनिषद कहेंगे कि द्वितीयाद वेयी भयम भवती हमसे भिन्न एक है और वो सत्य भी है वास्तव भी है होगा तब कहेंगे ये तो भय होगा द्वितीय से भय होगा किंतु जब ऐक्य का अनुभव हुआ कहते हैं और भाई अभी नहीं है तद ब्रह्म ये आगे कहते हैं कि अर्थात महत्म्य दिखाते हैं ये ब्रह्म का क्योंकि ऊपर में आचार्य कहे कि इसका ज्ञान जिसको हो जाता है पापकर्म उसको श्लेष संबंध नहीं करते उसके साथ उसके लिए एक दृष्टान्त तो दे करके दिखाते हैं तद यद्यपि अस्मिन शर्पिर व उदकम व सिंचती चक्षुषी अक्षिणी यह चक्षु में अगर सर्पी अथवा उदक डालता है उदक अर्थात जल सर्पी अर्थ अथवा घृत यह अगर चक्षु में डालता है कहते हैं वो कहाँ जाता है कहते हैं वर्तमनी एवं गच्छति जो चक्षु का जो गोलक होता है उसमें अगर पानी अथवा यघ्रीता इत्यादि ये सब अगर डालेगा कहते हैं कि वह वर्तमनी एवं गच्छति वो बीच में रहेगा ना उसको पंख में चला जाएगा पंख तक चला जाएगा इसके द्वारा क्या दिखाते हैं कहते हैं कि यह जो ब्रह्म है इसका स्थान है चक्षु और उस स्थान का ऐसा महिमा है कि उसमें कुछ डालने से भी स्पर्श नहीं करता वो बह जाता है तो जिसका स्थान का एक यह महिमा है तो उसका स्वरूप का क्या महिमा होगा उसको कभी भी ये सब स्पर्श नहीं करेंगे ये दिखाया जा रहा है आ, अर्थात जितना जितना ये सब अवस्था आता है अर्थात हमको कुछ भी पदार्थ ये स्पर्श नहीं करते हैं प्रथम है तो स्थूल पदार्थ ये स्थूल पदार्थ का प्रभाव से उसका आसक्ति से हमारे अंदर में कोई भी कारण नहीं आ जाना चाहिए आगे सूक्ष्म पदार्थ ये मन का जो सो विचार है सुख दुख है ये सब के साथ ऐसे ही हमारा धीरे धीरे स्थिति हमको अनुभव होना चाहिए जैसे कि दृष्टांत तो दिखाते हैं चक्षु में अगर उदक ये पय दूध अथवा ये घृतम ये है। डालते हैं कभी जैसे वो स्पर्श नहीं करता इसी प्रकार के <laughs> तो कहा जाता है ना प्रारब्ध में है तो पदार्थ तो आएगा किंतु बाबा जी पड़ना नहीं उसमें बार बार कहा जाएगा वो बात ऐसे ही अर्थात जैसे कहा गया पद्म पत्र जैसा उसमें जल का स्पर्श नहीं होना चाहिए प्रसंग से फिर कह देते हैं हम लोग जब प्रयागराज गए थे वहाँ हम लोग ये विचार कर रहे थे कि ऋषिकेश से जब हम लोग आए हैं हमारे पास जितने पदार्थ हैं चाहे वित्त हो चाहे कोई द्रव्य हो जब हम प्रयागराज से वापस जाएंगे ऋषिकेश हमारे पास उससे कम होना चाहिए कम से कम अधिक तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए ये हम लोग वहाँ विचार किए और बार बार ये बात का भी विचार हुआ था जो कैलाश के महात्मा लोग इसको पालन किए तो निश्चित रूप से अनुभव होगा कि हम बैराग्य बढ़ता है ये पदार्थ में क्या आसक्ति रखना है ये सब कोई आवश्यक नहीं है वास्तविक हमको मार्ग में चलने के लिए हम लोग ये भंडारा में एक श्लोक गाते हैं ना काचिंता जिनको स्मरण है बोलिए तो काचिंता मम जीवने यदि हरीशंभरो गीयेते नोचे जननी दर्भकजीवनायननी स्तक निसरेतलोच्य मुहुर्मुहुर्यदूपते लक्ष्मीपते केवलम तत्पम्बुज से बने न सतत कालो मया निय भक्त कहता है कि अगर हरि हरि अर्थात परमात्मा ये विश्व को भरण करते हैं विश्वम्भर विश्व विभर्ती थी विश्वम्भर परमात्मा यह विश्व का अगर भरण करते हैं सभी का देखभाल करते हैं फिर मम जीवन है का चिंता हमको क्या चिंतन करना है ये भक्त का उद्गार है भक्त कहता है ये बार। तो परमात्मा के ऊपर इतना भरोसा है कि हमको अपने लिए क्यों चिंता करना है अपने लिए अर्थात तो शरीर मन बुद्धि के लिए सब के लिए क्या चिंता करना है और उसके लिए वो तर्क भी देता है कोई अगर विरोध करेगा परमात्मा सब भरण करेंगे क्या प्रमाण है कि तो पर्वत में धूमो दिखता है तो अग्नि होगा क्या प्रमाण है तो उसके लिए तर्क देते हैं यदि बंधिर न स्यात तरी धूमों न सत इसी प्रकार भक्त तो यहाँ तर्क देता है कहता है कि अगर परमात्मा सबका भरण नहीं करते तभी तो बालक भी जन्म नहीं हुआ तो उसके लिए उसका खाद्य पहले माँ के शरीर में आ गया कैसे आया ये कौन किया आगे कहते हैं कि यह जान करके अर्थात निश्चित हो कर के आपका है लक्ष्मी पते क्या है लक्ष्मीपते केवलम हम इित्यालोच्य मुहूर् मुहूर् यदुपते तो है यदुपति हे लक्ष्मीपति यह चिंतन करके आपका पाद सेवन से यह हमारा बाकी कालोचन मतलब व्यतीत तो हो जाए यह तो भक्त तो कहता है और जब कसाय वस्त्रधारी हो गए वो तो इस प्रकार की और कहना भी उनको जरूरत नहीं होना है जो चीज़ हम में इतना निश्चय हो जाता है उसको हम कभी कहते नहीं कहते हैं तो स्वाभाविक है जैसे यहाँ जितने पुरुष लोग बैठे, लो बैठे हैं अथवा स्त्री लोग बैठे हैं वो कितने बार कहते हैं मैं तो पुरुष हूँ क्यों कहते हैं इतना ये स्वाभाविक अवस्था है जो जिसमें बहुत स्वाभाविक हो जाता है वो उसको नहीं कहता है जो अभी लगता है कि अभी हमें उतना दृढ़ नहीं है तो उसी को वो कहेगा कि मैं ये हूँ मैं ओसा हूँ इस प्रकार ये कहेगा तो ये कसाया वस्त्रधारी हो गया अर्थात तो इसमें तो ये इतना स्वाभाविक हो जाना चाहिए कि इस प्रकार की और बोलना उसका उसका बुद्धि में आना भी नहीं चाहिए कि परमात्मा हमारे रक्षा करेंगे इस प्रकार की तो आवश्यक ही नहीं है स्वभाव में हो जाना चाहिए तब तो इसलिए दोबारा और एक बात कह देते हैं विशेष करके कैलाश के महात्माओं को और बाकी महात्मा तो अगर कर ले पाएंगे गृहस्थों में तो ये होगा ही ये घटना जो हम कह रहे हैं ये ज्ञान यज्ञ आरंभ होने से पहले जितना हमारे पास द्रव्य अथवा वित्त था ज्ञान यज्ञ पूरा हो जाए शिवरात्रि के अगले दिन तक ये घट जाना चाहिए कैलाश के महात्मा के पास अगर ये सब नहीं कर पाएंगे ये दैवी प्रवृत्ति दैवी प्रकृति अगर इसको हम बढ़ा नहीं पाएंगे ये आसुरी प्रकृति से तो प्रभावित हो ही जाएंगे जो ये स्थूल रूपों का पदार्थों से अपने को उठा नहीं पाएगा ये सूक्ष्म मन का विक्षेप को कैसे दूर कर पाएगा वो तो बार बार उसमें प्रभावित हो ही जाएगा जिसको ये स्थूल पदार्थ से चित्त हट गया अर्थात इसके उसको कोई प्रभाव ही नहीं होता आगे वो फिर मन को नियंत्रण में ला पाएगा और कहते तो ना जिसका सीमा में युद्ध हो रहा है वो अंदर के जो विश्रृंखला होगा उसको क्या रुकेगा तो इसी प्रकार के स्थूल पदार्थ से अगर हम रुचि आसक्ति नहीं हटा पाते हैं तो फिर सूक्ष्म को कैसे पार करेंगे ये बिल्कुल विचार हमको अर्थात तो, हम अतर्क बात नहीं कह देता है ये तर्क संगत है इसलिए ये सब में ध्यान रखना है मंत्र हमको बता रहे हैं कि ऐसे ही होना चाहिए जैसे कोई ऐसा पदार्थ हमको कभी स्पर्श न कर जाए पदार्थ अर्थात पदार्थ में आसक्ति बढ़ रहा है हमारे पास पदार्थ जानेंगे कि उसमें आसक्ति हो रही है ये नहीं होना चाहिए घटी जाना चाहिए वैराग्य महाराज श्री बार बार हम लोग सुनते हैं न महाराज श्री से कि वैराग्य हमको बढ़ना चाहिए प्रतिदिन ये पता चलना चाहिए शारीरिक वैराग्य तो आवश्यक मतलब उसका चूड़ान्त स्थिति तक ले जाना चाहिए और शारीरिक वैराग्य का अर्थ नहीं कि शरीर को गंगा जल में डुबाए घंटे भोर अथवा धूप में ये आ, व्यर्थ ये करे वो नहीं है वो तो करषयन तम शरीर स्थम भूतक ग्रामम अचेत भगवान कहते हैं वह आसुरी चीज़ वो नहीं करना है शरीर की सर्वनिम्न आवश्यकता अपरिग्रह दृष्टि से बचाए उसका क्यों हमको मार्ग में चलना है बस इतना ही सर्वनिम्न आवश्यकता क्योंकि बार बार हम लोग विचार करते हैं ना गृहस्थ लोग आते हैं हमको देते हैं पदार्थ देते हैं क्या ले लेते हैं हमसे पुण्य ही ले लेते हैं वो लोग तो आते हैं लाभ ले करके जाते हैं क्योंकि आते हैं यहाँ दान करते हैं पुण्य लेते हैं विद्या श्रवण करते हैं अपने कर्तव्य करते हैं और जो लोग निर्णय कर ले कि जीवन में तो परमात्मा को ही प्राप्ति करना है वो भूल जाते हैं गृहस्थ तो लोग तो अपना कर्तव्य को ठीक करते हैं प्रतिदिन देखिए मिलता है भंडारा मिलता है कहते हैं वो अपने कर्तव्य करते हैं तो हम लोगों को भी तो अपने कर्तव्य करना चाहिए ना और उन लोगों से अधिक हमको करना चाहिए क्योंकि हमारा तो जीवन इसी के लिए है इसलिए इसको दृढ़ विचार करें विशेष करके कैलाश महात्माओं को तो हमारा पुनः अनुरोध है कि इसमें दृढ़ रखें नहीं तो ये जो आश्रय प्रवृत्ति ये सब रुकेगा नहीं सब बहा ले जाएगा जब जब ये दैवी प्रकृति की न्यूनता आ जाती है तब देवताओं को स्वर्ग से च्युत होना पड़ता है असर लोग अधिकार कर लेते हैं कहा जाता है ये क्यों हो जाता है ऐसे क्योंकि देवता लोग अपना जो होना चाहिए धर्म उसको धारण नहीं करते हैं तो इसमें महत्व बुद्धि रखना है ये सब अर्थात गृहस्थ अपना कर्तव्य कर रहे हैं उनसे सीख करके हमको अपना कर्तव्य करना है उनसे अधिक करना है हमको वो देंगे तो आप कहेंगे हमको आवश्यक नहीं है अच्छा है आप अपना कर्तव्य कर रहे हैं हमको आवश्यक नहीं है हम तो नहीं ले रहे हैं विनयता के साथ कह दीजिए इसमें कोई हानि नहीं कि वो खराब सोचेंगे कभी कभी तो जब बहुत एकदम बुद्धि विपरीत तो काम करता है कभी कभी महात्मा कह देंगे अगर हम नहीं लेंगे तो उनको पुण्य कैसे मिलेगा <laughs> ये कोई बात हुआ भाई <laughs> नहीं लेंगे सर तो और उनको पुण्य देते देते स्वयं फिर पाप में डूब जाएगा तो यहाँ आचार्य कहते हैं शिष्य को कि ऐसे ही वास्तविक वो ब्राह्मी स्थिति ऐसे ही है कुछ पदार्थ ये स्थूल क्या सूक्ष्म क्या कुछ भी स्पर्श नहीं करेगा दृष्टांत भी देते हैं जैसे ये चक्षु में अगर उदक अथवा सर्पी घृत ये डालेंगे तो जैसा स्पर्श नहीं करेगा इस प्रकार की होना चाहिए आगे मंत्र एक संयवाम इचक्ष्यत एक ही सर्वाणी वाम सर्वाण्यन बामती ये वेद एक इति आचक्षते इशिको अर्थत तो जो में पुरुष अनुभव होता है यह अर्थात निवृत चक्षु जो इंद्रिय इंद्रियजयी है चित्त एकाग्र है उन लोग जो अनुभव करते हैं उनका नाम है संयद जो अनुभूत होते हैं परमात्मा उनको संयद कहा जाता है क्यों संयद कहा जाता है कहते हैं एतंग ही सर्वाणी वामाणी अभिसंयंती इन्हीं को ही जो चक्षु में विरक्त अर्थात शांत चित्त विवेकियों को जो अनुभव होता है उन्हीं को ही सर्वाणी वामानी अभिसंयंती वामानी वामानी अर्थात उन्हीं को ही सभी भजन करते हैं वही जो चक्षुपुरुष है सर्वाणी एनम वामानी अभि संयंती य एवं वेद जो इस प्रकार के उपासना करता है सारे वामानी वामानी अर्थात ये गुण शोभन गुण जो है वो सब शोभन गुण इसके पास आते हैं सभी लोग फिर इसका पूजा करते हैं स्तुति करते हैं ये सभी के द्वारा पूजनीय हो जाता है उ उपासना जो करता है एस ऊ एव वाम एस ही सर्वाणी वामाणी नयति सर्वाणी वामाणी नयति य एवं वेद एस ऊ एव वामनी उसका दूसरा नाम कहते हैं उसका प्रथम नाम हो गया संयद वाम यह अभी दूसरा नाम कहते हैं वामनी इसको वामनी क्यों कहते हैं कहते हैं ऐसा ही सर्वाणी वामानी नयती यही सभी वाम को प्राप्त कराता है तो बामा शब्द का अर्थ होता है कि पुण्य फल तो यह बामा शब्द का अर्थ होता है सुंदर सुंदरम नयती ये हो गए वामनी तो सुंदर सबसे सुंदर क्या है कहते हैं अपना कर्म फल सबसे सुंदर है उसको प्राप्त करवाता है परमात्मा इसलिए परमात्मा को वामनी कह दिया सर्व जो यह उपासना करता है कहते हैं कि सर्वाणी वामानी नयती ओह उपासक भी सारे कर्मफलों को ये प्राप्त कराएगा अर्थात उपासक तो परमात्मा रूप हुआ इसलिए सभी को कर्मफल प्राप्त करवाएगा एस उव भामनी रेश ही सर्वेश लोके भाति सर्वेश्व लोके भाति य एवं वेद ए सऊ एव भामनी इसका तृतीय नाम हो गया भामनी द्वितीय नाम क्या हुआ था भामनी प्रथम नाम सैद वाम तृतीय नाम हो गया भामनी तो भामनी क्यों नाम हुआ कहते हैं ऐसे ही सर्वेश लोकेश भाती यही सर्वस्व लोकेश अर्थात सर्वत्र जो कोई प्रकाश रूप दिख रहा है यही परमात्मा ही है लोक में प्रकाश रूप क्या है कही आदित्य चंद्र अग्नि इत्यादि कहते हैं ये सब जो प्रकाशमान दिख रहे हैं वो परमात्मा का प्रकाश से ही ये सब प्रकाशित हैं ये कठोपनिषद में है मुंडक में भी है न त्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो तारक ने विद्युत भाति कूत यमेव अनुभातिव तर्विद विभाति कहते हैं कि लोक में जहाँ कोई भी प्रकाश दिख रहा है वो परमात्मा का ही प्रकाश है ये लोक में जो प्रकाश दिख रहा है वो परमात्मा का प्रकाश कहते हैं लोक में जो प्रकाश दिख रहा है ये चंद्र सूर्य विद्युत ये सब जो दिख रहे हैं ये प्रकाश ये प्रकाश को कौन प्रकाशित तो करता है हमारी चक्षु तो ये चक्षु को कौन प्रकाशित करता है बुद्धि अरे बुद्धि को कौन प्रकाशित करता है कहते हैं तत्र कहते हैं अर्थात बुद्धि को जो प्रकाशित करता है वो बुद्धि चक्षु को चक्षु ये सब बाह्य प्रकाश को तो अंतिम ये सब बाह्य प्रकाश किसके द्वारा प्रकाशित हुए कहते हैं वो परमात्मा के द्वारा ही हुए लोक में जहाँ भी कोई प्रकाश दिखता है कहते हैं परमात्मा का ही प्रकाश है तस्य भाषा एकदम सर्वम विभाती उसी के प्रकाश से ही ये सब कुछ प्रकाशित हो रहा है अथ यद्वास्म्छ्यंग कुर यदि चर्चिषे अभिसंभवर्चिषो अहर अन्न आपूयक्ष आपूयमाणपक्षा यु एति माशास् तान तसेभ्य संवत्सर संवत्सरादीत्यं आदि चंद्रमसंग चंद्रमसो विद्युत तत्पुषो मनवें ब्रह्म गमयत देपथो ब्रह्मपथ एन प्रतिप्यम इमं मानव आवर्तन न आवर्तन्ते आवर्त नथ एव अस्मिन् इस प्रकार के जो उपासना करता है ये जो परमात्मा विषय को उपासना कहा गया अक्षी पुरुष वही परमात्मा है जो यह उपासना करता है उस उपासक के लिए सभ्यम सभ्यम अर्थात जो मृतक के लिए जो कर्म किया जाता है अंत्येष्टि कर्म कहते हैं वह कर्म इस उपासक का वो कर्म कुरती यदि च न यह अक्षिपुरुष उपासना प्राण उपासक है ब्रह्म उपासना प्राण उपासना ब्रह्म उपासना इस उपासना जो करता है उसका वो अंत्येष्टि कर्म चाहे ऋतिक करे अथवा न करे तो उसको क्या होगा कहते हैं अर्चि समय विसंभवंती संभ, अर्थात वो अर्चि मार्ग अर्चि मार्ग अर्थात तो उत्तरायण मार्ग को प्राप्त करेगा तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि जी उपासक है यह अक्षय अर्थात उपलक्षित प्राण प्राण उपासना जो करता है उसका यह स्वकर्म में अनादर अर्थात पता चलेगा कि यह तो ही उपासना करता था इसलिए उसका स्वकर्म नहीं करेंगे इस प्रकार की बात नहीं है जो यह उपासना नहीं करता है उसका अगर स्वकर्म नहीं किया जाएगा जो लोक प्राप्ति उसको होना था अन्य कर्म से उसमें प्रतिबंधक आता है किंतु यह उपासना जो करता है जो कम ब्रह्म खम ब्रह्म अक्षी पुरुष है ये जो उपासना कहा गया अर्थात ये ब्रह्म विषय को उपासना यह उपासना जो करता है उसके लिए अगर सवकर्म नहीं भी किया गया तो भी उसका प्रतिबंधक नहीं होगा वो प्राप्त करेगा जो ये उपासना करने वाले जो हिरोनगर भलो को प्राप्त करना है वो तो करेगा चाहे उसका सभ्यकर्म करे अथवा न करे उत्तरायण मार्ग को प्राप्ति करेगा अर्चिसम एवं अभिसम संभवंती अर्ची करते हैं अर्चि उपलक्षित तो अभिमानी देवता अर्ची अर्थात रश्मि रश्मि को प्राप्त करता है अर्थात रश्मि अभिमानी जो देवता होते हैं वो देवता इस उपासकों को ले जाएंगे आगे ले जाएंगे अर्चिशो अहर अर्ची से अहर और अर्थात दिन दिवस दिन अभिमानी देवता को वो प्राप्त करेगा ये सब देवता होते हैं आतिवाही का शब्द व्यवहार किया जाता है अर्थात ये देवता लोग उसको वहन करके आगे ले करके पहुंचा देंगे फिर वहाँ से आगे दूसरे देवता ले लेंगे एक कभी कभी हम लोग हरद्वार जाते हैं ना यहाँ तो बैठा देगा ऑटो वाला क्या कहेगा ले जाऊँगा हर की में छोड़ दूँगा अथवा तो जहाँ आपको जाना है शंकराचार्य चक में छोड़ दूँगा और जैसा वो श्यामपुर आएगा कहने इतना आई वाला तो फिर रोक देगा तो कहेगा कि नहीं नहीं आप उस गाड़ी में चले जाइए तो इसी प्रकार के इनका भी वही सब है क्योंकि इनका अधिकार एक स्थान पर्यत तो होता है वो ऑटो वाला क्यों नहीं जाता है कहेगा हमारा परमिट नहीं है तो इसी प्रकार की ये जो सब अभिमानी देवता होते हैं उनका भी सीमा होता है वो लेकर के अर्ची अभिमानी देवता लेकर के दीन अभिमानी देवता के पास पहुंचा दिया आगे अन्य आपुर्यमाण पक्षम आपुर्यमाण जिस पक्ष में चंद्र की पूर्ति होता जाता है वो पक्ष कौन सा पक्ष होगा वो पक्ष को कौन सा पक्ष कहेंगे ज़... क्या करें शुक्ल थोड़ा जोर कहेंगे ताकि सुना जाए स्पष्ट तो, शुक्ल पक्ष दिन अभिमानी देवता उस उपासकों को लेकर के शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता के पास पहुंचा देंगे अभी वो शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता उसको आगे वहन करके लेंगे आपूर्यमाण पक्षात यान षड उदंग एति मासन आपुर्यमाण पक्ष अर्थात शुक्ल पक्ष अभिमान्य देवता उसको लेकर के षड उदंग एति आदित्य है जो छः महीना में आदित्य उत्तर दिशा में जाते हैं आदित्य का जो उत्तरायण गति होती है वो जो छ मास होता है छः मास का अधिष्ठात्री देवता अभिमानी देवता छः होते हैं किंतु वो सर्वदा साथ चलते हैं जैसे अश्विनी कुमारऊ कहा जाता है अश्विनऊ कहा जाता है वो अलग अलग नहीं दिखते हैं सर्वदा साथ दिखते हैं इसी प्रकार की जो छः मास का अभिमानी देवता सर्वदा सात चलने वाले हैं उनके पास उपासकों को पहुँचा देंगे शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता आगे मासेभ्य संवत्सरम ओ मास से आगे संवत्सर अभिमानी देवता को प्राप्त करेगा संवत्सरा तो आदित्यम आदित्य आदित्य जो मंडल अधिकता है उसमें भी एक अभिमानी देवता है उनको आदित्य भगवान कहा जाएगा और आदित्य चंद्रमसम आदित्य अभिमानी देवता उसको लेकर के चंद्र अभिमानी देवता वो चंद्र अर्थात तो जो दृष्टिगोचर यह चंद्र नहीं है यह जो चंद्र है कहते हैं कि वो पितृलोक जैसा माना जाता है वो तो वो चंद्र नहीं है ये अर्थात आदित्य लोक से और ऊपर जो चंद्र लोक है चंद्रमस वो विद्युतम क्योंकि आदित्य ये लोकों का अर्थात तो प्रकाश करने वाला है चंद्र लोक चंद्रलोक दीवलोकों से नीचे है पितृलोक है चंद्रमस चंद्रमस वो विद्युतम चंद्रलोक से आगे विद्युत अभिमानी देवता को प्राप्त करेंगे आगे कहते हैं कि यह जो अभी विद्युत अभिमानी देवता ये लेकर के आगे नहीं जा पाएगा वहाँ से कहते हैं ए तत्पुरुषो अमानव स एनान ब्रह्म गमयती तथ तो तत्पुरुषो अमानव जब विद्युत लोक में वो उपासक पहुँचेगा और एक व्यक्ति आएगा उसको ले लेने के लिए वो अमानव अमानव अर्थात मनु का सृष्टि में इसकी उत्पत्ति नहीं होती है अर्थात मनु अंतर में उसके उत्पत्ति नहीं होते हैं मनु का सृष्टि ये त्रिलो त्रिलो को सृष्टि करने के लिए जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं प्रलय होता है तो उस प्रलय को क्या प्रलय कहते हैं जिसमें ब्रह्मा जी सो जाएंगे चार प्रकार की प्रलय होता है नैमितिक प्रलय जब ब्रह्मा जी सो जाएंगे और हम लोग जो प्रतिदिन सो जाते हैं नित्य प्रलय और ब्रह्मा जी का मृत्यु हो जाने से आत्यंतिक प्रलय नहीं प्राकृतिक प्रलय और ज्ञान होने से आत्यंतिक प्रलय जब ये ब्रह्मा जी सो जाते हैं उस समय में कहते हैं कि तीनों लोकों का नाश हो जाएगा अर्थात भस्म हो जाएगा जल करके भस्म हो जाएगा ये जो तीनों तीनों अर्थात भूर भूर्भुवस्व स्वर्गलोक पर्यंत और ये जो ताप होगा स्वर्गलोक का ऊपर लोक है मह यह महलोक का जो निवासी है वो लोग अगर महालोक में नहीं रह पाएंगे इतना ताप होगा ये तीन लोक का भस्म होने से महलोक वाले जनलोक में चले जाएंगे तो पुनः जब सृष्टि होगा वो अपने स्थान पर आएंगे और ऊपर में जो जनलोकों के ऊपर और दो लोक रह गया तपहर सत्य वो दोनों प्रभावित नहीं होगा अपने जैसे सामान्य स्थिति में रहेंगे वो जो सत्यलोक हुआ ब्रह्म लोक हुआ वहाँ का जो निवासी है वही से मनुन्तर में उनका जन्म नहीं होता है मनुन्तर अर्थात ये जो ब्रह्मा जी का दिन रात दिन में जो सृष्टि होती है ब्रह्मा जी का एक दिन को कहा जाता है कल्प यह कल्प में ये सब मनु आते हैं सृष्टि करने के लिए इस अर्थात यह जो पुरुष भी आता है विद्युत अभिमानी देवता से यह उपासकों को लेने के लिए वो ब्रह्मलोक से आता है इसलिए मनु के द्वारा सृष्ट नहीं होने से उसका अमानव पुरुष कहते हैं वह अमानव पुरुष एनान उपासकान ये उपासकों को ब्रह्मलोक गमयती ब्रह्म गमयती अर्थात ब्रह्मलोक में ले जाता है सत्यलोक में ऐसा देवपथ हो ब्रह्मपथ इसको देवपथ उत्तरायण मार्ग कहा गया देवयान देवयान एते न प्रतिपद्यमान इम मानव न आवर्तन मानवम आवर्तन न आवर्तनते न आवर्तनते यह उत्तरायण मार्ग में जो ब्रह्मलोक जाता है इस मनवंतर में और वो प्रत्यावर्तन नहीं करेगा आगे मन्वंतर में पुनः जो सृष्टि होगी वो प्रत्यावर्तन करेगा इस मनो में नहीं करेगा प्रत्यावर्तन तभी करेगा अगर निष्काम होकर के नहीं कर निष्कम होकर के ये सब स्रोतो उपासना करेगा तब ब्रह्मलोक जाएगा क्रम मुक्ति होगी अगर वो नहीं किया तो ब्रह्मलोक जाएगा फल भोग करके पुनः आगे मनो में पुनः आ जाएगा अभी यह उपनिषद प्रकरण ये सब विचार हो रहा था उपासना जिसके द्वारा ब्रह्मलोक की प्राप्ति अभी प्रसंग से जो कर्म मतलब कहते हैं प्रसंग क्रमें कुछ कह देते हैं कर्म करने का समय में अगर प्रमादवश्य कोई त्रुटि हुई वो त्रुटि को प्रायश्चित करके पुनः संशोधन करना इसके लिए उपाय बताया गया है व्याहृति तो उच्चारण के द्वारा व्याहृति अर्थात भूर भूव स्व ये तीनों को कहा जाता है व्याहृति एक अवय हो गया इसके द्वारा वो कर्म में जो त्रुटि होती है उसका सुधार किया जाता है उसको बता देते हैं ताकि कर्म में त्रुटि हो तो सुधार किया जाएगा और सुधार करने का जिसके पास सामर्थ्य है ऐसा व्यक्ति को ही ऋतिक रूप से वर्ण करना चाहिए जिसके पास सामर्थ्य नहीं है कहते ना कि गाड़ी ले लिए कहीं चलने के लिए और ड्राइवर को कुछ पता ही नहीं है रास्ता में थोड़ा कुछ ख़राब हो गया कहते हैं और तो यहाँ रुकना पड़ेगा तो इस प्रकार के तो कहते ना इस प्रकार की गाड़ी और ड्राइवर नहीं लेना है बताते हैं कि अभिज्ञ ऋतु को ही लेना है जो कि यह कर्म में होने वाला त्रुटि का मार्जन कर सकता है एष हो वै यज यो पुनाति पवत यश सर्वं पुनाति पुना यदेश यनिदर्व पुना तस्माश् तनस वर्तनी एष है वै यो यो अयम् पवते पवते अर्थात जो पवित्र करता है कौन वायू। वायू। ये चलने वाला वायु वायु ये वायु ही ये यज्ञ है क्यों जैसे वायु ये पवित्र कर्ता है वायु चलता है तो पवित्र होता है और अगर सब कहते हैं पूरा एकदम खिड़की दरवाज़ा सब बंद कर देंगे चारों तरफ बंद कर देंगे कहते फिर और पवित नहीं होगा तो इसलिए देखेंगे महाराष्ट्र कमरे में तो खिड़की दरवा मतलब होना ही चाहिए और जहाँ खिड़की इत्यादि नहीं है थोड़ा कठिन है एस हन इदम सर्वंग पुनाती ए यही जो वायु है वो इदम सर्वंग पुनाति ये सर्व को पवित्र करता है कैसे कहते हैं यन यन का अर्थ हो जाएगा तो यन इदम यन में क्या धातु आएगा करने से आकर कैसे लोप करेंगे उसनाभ्यस्त तो आता नहीं होगा ना इन गतो धातु से इण गतो धातु का यह कैसे हो जाएगा इणो यन यन यन अर्थात गच्छन यह जो वायु ये चलता हुआ सभी को पवित्र कर देता है यद ऐसा यन इदंग सर्व पुनाति तस्माद यज्ञ क्योंकि यह वायु चलता हुआ सभी को पवित्र करता है इसलिए यह वायु ही यज्ञ है क्योंकि यज्ञ भी पवित्र करता है वायु भी पवित्र करता है जैसा यज्ञ भी पवित्र करता है तस् अर्थात ये जो वायु यज्ञ मनश्च वाक्च बर्तनीय वर्तनीय अर्थात पक्षम <coughs> इसका दो पक्ष है एक मन और एक वाक्य यज्ञ संपादन करने के लिए मन मन के द्वारा मंत्र का अर्थों का ज्ञान होता है और वाक् के द्वारा मंत्र का उच्चारण किया जाता है यज्ञ संपादन इसी के द्वारा होते हैं मन और वाक्य द्वारा इसलिए दो बर्तनीय बर्तनीय अर्थात पक्ष मन और वाक् तयोर अन्यतरांग मनसा संस्करति ब्रह्मा वाचा होता स धर्योदगातातरांग सत्रकृत पुरा परिधानिया ब्रह्मा व्यववदति तयोर अभी दो वर्तमि हो गए दो वर्तनी हो गए क्या क्या वर्तनी हो गए एक मन और एक वाक वर्तनी अच्छा ये वर्तमनी नहीं तो ये बर्तनी बर्तनी अर्थात दो ही मार्ग दो मार्ग ये जो दोनों मार्ग हो गया मनो और मनो और वाक तय और अन्यतरा एक मार्ग को मनसा संस्करवती ब्रह्मा एक मार्ग अर्थात तो मन रूप को मार्ग उसमें अगर कभी त्रुटि हो जाता है तो ब्रह्मा मन के द्वारा इसका संस्कार करता है और बाचा होता उद्गाता अन्यतरा दूसरा मार्ग को मन रूपक मार्ग को ब्रह्मा मन के द्वारा संस्कार करता है और होता उद्गाता ये तीनों वाणी के द्वारा दूसरा मार्ग को संस्कार करेंगे दूसरा मार्ग मन से दूसरा मार्ग क्या था वाक् ये तीनों वाक के द्वारा म, म, वाग ये मार्ग को संस्कार करेंगे ब्रह्मा किंतु मन के द्वारा मन मार्ग को संस्कार करेगा तो ब्रह्मा मन के द्वारा करेगा और मन का संस्कार करेगा इसलिए ब्रह्मा के लिए नियम अलग कहते हैं स यत्र उपाकृत प्रातर अनुवाके पूरा परिधानिया परिधान्याय ब्रह्मा व्यववदती। तो अगर स स ब्रह्मा उपाकृत्य उपाकृत्य अर्थात कर्म जब आरंभ होता है कर्म आरंभ हुआ प्रातः काल में जो अनुवाका शस्त्र इत्यादि का, का संसन्न होना है शस्त्र पाठ होना है शस्त्र अर्थात तो गद्यात्मक जो मंत्र होते हैं उनका जब पाठ आरंभ हुआ वो पाठ चलेगा कहते हैं पूरा परिधानिया जो परिधानिया नामक मंत्र है वो ऋग मंत्र उच्चारण होने से पहले प्रातः अनुवा का शस्त्र उच्चारण आरंभ हुआ और परिधानिया नामक मंत्र उच्चारण नहीं हुआ ये बीच में अगर ब्रह्मा व्यवदती अर्थात ब्रह्मा अपना मौन त्याग करके अगर कुछ कह दिया तो आगे कहते हैं अगर ऐसी अर्थात स्थिति हो गई ब्रह्मा अपना मौन अगर परित्याग कर दिया अनतरा वर्तनी संस्कोति हीयते अन्यतरा स ही यथेक पाद, ए, पाद ब्रजन रथो वर्तमानो ऋष्यत्येव यज्ञो ऋष्यति यज्ञं वैक्रेण वर्तमानीष्योंष्यति यषंत यजम अनुष्यति सीष्ट्वापीया अभी ब्र पापीया पापीयान है ना पापीया भवति याना था पाप या न पाप तरह क्या प्रत्यय हो गया ये सुन अभी ब्रह्मा उसको मौन रखना चाहिए था किंतु तो मौन त्याग कर दिया कर दिया तो ब्रह्मा के द्वारा मन का संस्कार होना चाहिए था अभी ब्रह्मा का ही सामर्थ्य और नहीं रहा उसको मौन रह करके मन का संस्कार करना चाहिए था वो जो मौन छोड़ दिया अभी वो मन रूप मार्ग का संस्कार नहीं कर पाएगा बाकी दूसरा मार्ग रह गया बाघ उसको संस्कार करने वाले थे होता अधूर्य उद्गाता उनको तो बाघ के द्वारा ही संस्कार करना है वो अपना मंत्र उच्चारण ठीक ठीक करते हैं इसलिए जो बाघ रूपक मार्ग है वो तो संस्कृत होकर के रहा वो ठीक रहा अन्यतरा मै वर्तनिंग संस्करोती ये जो होता अध्यय उद्गाता ये तीनों तो दूसरा मार्ग बाघ रूपक मार्ग का संस्कार कर देते हैं किन्तु ही अन्यतरा एक मार्ग तो नाश हो गया कौन सा मार्ग नाश हो गया मन रूपक मार्ग नाश हो गया स यथा अभी कैसे स्थिति हो गई कहते हैं स यथा एक पाद भ्रजन एक पाद है और उसमें चलता है रथो व एक चक्रेण वर्तमान रथ अभी दो चक्र में चलना चाहिए एक चक्र अगर नाश हो गया तो ऋष्यति ऋष्यति अर्थात तो नश्यति नाश हो जाता है एवं अशमान से इसी प्रकार के ब्रह्मा अगर मौन त्याग कर दिया परिधान्या उच्चारण होने से पूर्व काल में यजमान का यज्ञ ऋष्यति यजमान का यज्ञ नाश हो जाएगा और यज्ञम ऋष्यंतम यजमानो अनु ऋष्यति यज्ञ ऋष्यंतम अनु अनु होने से कर्म प्रवचन होकर के द्वितिया हो गया तम एवं अनुभाति अनुभावम जैसा कहते हैं तम भानतम इसी प्रकार की यज्ञ ऋष्यंतम अर्थात यज्ञ नाश होता हुआ यजमान को भी बाद में नाश कर देता है तो यज्ञ नाश होने से यजमान क्यों नाश हो जाएगा कहते है हैं कि यज्ञ प्राणो ही यजमान अर्थात यजमान तो यज्ञ के साथ आध्यात्म करता है जब यज्ञ ही नाश हो गया यजमान भी नाश हो जाएगा स यजमान इष्टवा पापी भवती इस प्रकार के नष्ट योग यज्ञों को करके वो यजमान पापी भवती और अधिक पाप पापी हो जाएगा अर्थात मनुष्य शरीर में है तो पापी तो है कहते हैं और अधिक ये दुष्कर्म से और पाप हो गया क्यों कहते हैं उसका ब्रह्मा कुब्रह्मा हो गया इसका जो करना था वो नहीं किया ऋत्विक वर्ण करने का समय में अर्थात योग्य जान करके वर्ण करना चाहिए अथ न पुरा परिधानियाया ब्रह्मा व्यवदति उभय संस्कुर्ति नीयते अतरा यते कर्म आरंभ हुआ अनुप्रातर अनुवाक से पहले पुरा ब्रह्मा अगर परिधानिया परिधानीय उच्चारण होने से पहले ब्रह्मा अगर न व्यववदति ब्रह्मा अगर अपना मौन त्याग नहीं करता है तो अगर ब्रह्मा मौन त्याग नहीं करेगा तो कोई मार्ग को संस्कार करेगा कौन सा मार्ग को मान रूप मार्ग को और बाकी जो होता अधोर्यु और उद्गाता थे वो तो बाघ रूप मार्ग को संस्कार करते हैं इसलिए अभी उसका उभय व बर्तनी संस्कृत बनती उसका उभय मार्ग संस्कृत हो जाएगा न ही अतः अन्यतर कोई भी मार्ग उसी यजमान का यह जो यज्ञ का दोनों मार्ग सब संस्कृत होकर करके रहेंगे नाश नहीं होगा अभी जब दोनों मार्ग उसका संस्कृत हो जाएंगे यज्ञ का कैसी स्थिति कहते हैं स यथो भया भयपादाद व्रजन रथो वा उभाभ्याम चक्राभ्याम वर्तमान प्रतिष्ठती एवं अश यज्ञ प्रतिष्ठति यज्ञ प्रतिष्ठातंग यजमानु प्रतितिष्ठति स इष्ट्वाश्रेयान भवति दृष्टांत देते हैं जैसा उभय पाद में चलने वाला अथवा रथ का दोनों चक्र अगर सम्यक है ठीक है ऐसे जो रथ है वो रथ प्रतितिष्ठति अर्थात स्थिरता को प्राप्त करता है नाश नहीं हो जाता है एवं अश अशम से इस यजमान का यज्ञ प्रतिष्ठती इस यजमान का यज्ञ अर्थात यह नाश नहीं हुआ सफल होगा ये सम्यक हुआ यज्ञ यजमानो अनु प्रतितिष्ठति यज्ञ अगर कर्म अगर ठीक हुआ तो कर्म का फल भी ठीक होगा इसलिए यजमानों को भी जो प्राप्त होना है लो प्राप्त हो जाएगा इसलिए यजमान अनु अनु अर्थात पश्चात यज्ञ प्रतिष्ठा को प्राप्त करने से यजमान भी प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा कर्म अगर ठीक हुआ कर्म का फल भी ठीक आएगा स इष्टवा श्रेयान भवति यह यजमान याग को पूरा करके श्रेयान प्रशस्तर लोकों को प्राप्त करेगा ब्रह्मा जहाँ मौन रह पाता है कहते हैं ऐसा ब्रह्मा के द्वारा जो यज्ञ संपादन होता है वो यज्ञ पूरा अपना फल देता है यहाँ ब्रह्मा अगर अपना त्रुटि कर दी तो ये हानि हो जाएगा ये कहा गया अगर आगे जो तीन है होता, होता अध्यू और उद्गाता तो इनके द्वारा अगर कभी कुछ त्रुटि हो जाती है कहते हैं उसका भी प्रायश्चित करने के लिए बता रहे हैं प्रजापतिर् लोकान अभ्यतपत तेषांग तप्यमानसन प्रबृहद्निंग पृथ्व्या अग्नि पृथ्विया वायु अंतरिक्ष आदादित्यंग दिव प्रजापति लोकान् अभ्यतपत प्रजापति तपह करता है अर्थात लोकों को उद्देश्य करके आगे सृष्टि करने के लिए उसका सार ग्रहण करने के लिए चिंतन करता है प्रजापति का तप वही ध्यान ध्यान लक्षण तप ध्यान रूप तप है तप क्यों करता है कहते हैं आगे सृष्टि करने के लिए किससे सृष्टि करेगा कहते हैं लोक से इसलिए जिसको उत्पादान बना करके आगे सृष्टि करेगा उसी के विषय में ध्यान करेगा कुलाल घट बनाएगा उसके सामने मिट्टी का पिंड है वो मिट्टी का पिंड को ठीक से देखेगा इसको कैसा करेंगे क्या करेंगे जैसे वो मृत पिंड को देख करके तद विषय का ध्यान करता है घट की उत्पत्ति के लिए इसी प्रकार की प्रजापति लोगों को दृष्टि में रख करके ध्यान करता है आगे उत्पत्ति करने के लिए तेषा तप्यमान अभी लोगों का तपाया अर्थात तद विषय का चिंतन किया करके रसान प्राबृहत वो लोगों का जो रस है उसको ग्रहण किया प्रबृहत अर्थात उद्धार किया उद्धृतवान अर्थात इस तीनों लोगों का रस को निकाल लिया ग्रहण कर लिया निकाल लिया रस निकाल लिया क्या ये तीनों लोगों का रस है कहते हैं अग्निम पृथिव्या प्रबृहत पृथ्वी पृथ्वी एक लोक है भूलोक भूलोक से कौन सा रस को निकाला अग्निम अग्नि रूपक का रस को और वायुम अंतरिक्षात् पंचमी किस में है अंतरिक्ष में तो अंतरिक्ष लोक से किसको निकाला रस बना करके वायु को आगे आदित्यंग दिवह दिवह में क्या विभक्ति हो जाएगा पंचमी अर्थात तो लोक से किस रस को निकाला आदित्य को अभी तीन लोक से अभी इनका रसन निकाल लिया रसन निकाल लिया अर्थात जैसे कहते हैं मिट्टी का रसन निकाल लिया क्या कर दिया कहते हैं घट बना दिया ये हो गया मिट्टी का सार अर्थात तो उसका उपयोगिता अभी ये सृष्टि हो गए ये तीन देवता आ गए स एता तीसरो देवता अभ्यतपत्सांग तप्यमान रसान प्रबृहत अग्निर्चो वायोर वायुर्यजुसी सामान्यादित अभी स एता तीसरो देवता अभ्यतपत् पूर्व मंत्र में तीन देवता की उत्पत्ति हो गई थी अग्नि वायु आदित्य ये तीन देवता अभी उनको प्रजापति ने तपाया तपाया अर्थात तो उनसे आगे कुछ सृष्टि करना है इसलिए उनको ध्यान करके देखने लगा आगे उनसे कैसे सृष्टि करेंगे तो अभी यह तीन देवता को तपाया ताशाम तप्यमान अभी जो तीन देवता तप्त तो हो गए अर्थात तो उनसे आगे सृष्टि होने के लिए जब तैयार हो गया अभिमुख हो गए तो रसायन प्राबृहत तो उनका रस निकाल लिया ग्रहण कर लिया रस रसन निकालिया अर्थात तो उससे आगे सृष्टि हो गई कहते हैं अग्नेर ऋचह तो अग्निर क्या विभुक्ति हो जाएगी पंच अर्था तो में अर्थात पूर्व में अग्नि देवता की उत्पत्ति हो गई थी अभी अग्नि देवता से ऋग ऋग की उत्पत्ति हो गई अर्थात ऋग्वेद और यजुर्वेद की उत्पत्ति किस देवता से वायु देवता से और सामवेद की उत्पत्ति आदित्य से इस प्रकार की अभी उत्पत्ति हो गई देखिए प्रथमे तीन लोक था अभी लोक से आगे किसकी उत्पत्ति हुई देवता का अभी देवता से आगे किसकी उत्पत्ति हो गई वेदों की यहाँ तक उत्पत्ति पहुँच गई दिखा रहे हैं सब सृष्टिक्रम स एतायी विद्याम अभ्यतपत तस्यास्तप्यमानाय तस्तप्यमना तस्यास रसान प्रबृहद भू रितिगभ्यो भूव रिति यजुर्भ्य स्व रितिशामभ्य स स प्रजापति जो सृष्टि करने वाला एकताम त्रयीम विद्याम अभ्यतपति ये तीनों विद्या को अभी अभ्यतपत अर्थात उनको आगे सृष्टि का उपादान बनाने के लिए तद विषय का चिंतन किया त्रय विद्या त्रय विद्या अर्थात रेग यजु शाम इन विषय का भी चिंतन किया आगे उसको उस करना है उससे तस्ह तप्यमान त्रय विद्या एक वचन करके तस् कह कर दिया गया अभी तद विषय का जो ध्यान किया उससे आगे उनका सार को निकाल लिया अर्थात आगे सृष्टि किया प्रबृहद अर्थात सार को ग्रहण कर लिया भूरिति रिथि ऋग्भ्य में क्या विभुक्ति हो जाएगी पंचमी तो ये ऋग्वेद से किसको उत्पन्न उत्पन कर दिया भूर भूव रीति यजुर्भ्य यजुर्वेद से किसकी उत्पत्ति हुई भूव और स्व रीति सामभ्य स्वर्गलोक की उत्पत्ति किस वेद से हो गया सामवेद से अभी हम लोग कहाँ तक पहुँच गए पहले लोक की लोक था लोक से किसकी उत्पत्ति देवता की देवता से वेद की और वेद से भूर भूर्भुव स्व इसको कहते हैं व्याहृति यहाँ तक उत्पत्ति आ गया ये व्याहृति की उत्पत्ति हो गई ये व्याहृति के उत्पत्ति क्यों कहते हैं कि अगर ये होता अध और उद्गाता इनके द्वारा अगर कर्म में कभी त्रुटि हो जाए तो यह तीन व्याहृति के द्वारा उसका प्रायश्चित किया जाता है इसलिए व्याहृति के उत्पत्ति दिखा दिए ये तीन वेद संबंधी ये तीन ऋतु होते हैं अगर उनसे त्रुटि हो जाती है कहते हैं तत्त वेद से जो जो व्याहृति की सृष्टि हुई है उस व्याहृति के द्वारा उस कर्म में हुई जो त्रुटि क्षत उसका संपूर्ण किया जाएगा अच्छा जा। तद्येद भू स्व गर्भपत्ये जुहुयात ऋचाव तद रसें अर्चा वीरेण अर्चा यज्ञ बीरी तद्यद तद यद्येद रिक्तः पंचमी है अर्थात ऋग मंत्र निमित्त से अगर त्रुटि हो जाए तो ऐसा अगर हो गया तो कहते हैं भू हु स्वाहा इति गर्भपतिये जुहुयात अभी गर्भपत्य अग्नि जो कि साधारणतः तो उसमें हवन होना नहीं है आहवनिय में हवन होता है गर्भपत्य तो गृहपति का घर में सर्वदा जलना है अभी भू हु स्वाहा कह करके गर्भपत्य अग्नि में जा के हवन करेगा रिचाम एव तद अभी ये जो ऋग्वेद का रस ऋग्वेद से कौन सा व्याहृति की उत्पत्ति हुई थी भू कहते हैं रिचाम है तदरसेन ये जो भू है वो तो ऋग्वेद का ही रस है उसमें तो ऋचा वीर्येण वो ऋग्वेद का वीर्य है ये जो भू है तो अर्चा यज्ञ बिरिष्ट तो यज्ञ का जो बिरिष्ट विरिष्ट अर्थात हानि जो त्रुटि अर्चाम अर्चाम अर्थात ऋग संबंधी ऋग मंत्र का त्रुटि के चलते यज्ञ में जो हानि हो गई थी ता, ता, ताम अर्थात हा, ता हानिम संतधाती उसका संधि कर देता है संधि कर देता है अर्थात फिर जोड़ देता है टूट गया था अभी उसको फिर जोड़ दिया ऋग मंत्र के चलते होता के चलते अगर कोई त्रुटि हो गई तो भू स्वाहा गारहपत्य अग्नि में होम करके ओ वो यज्ञ का पुनः त्रुटि संशोधन हो करके यज्ञ फल देता है अथवा यदि यजुषो ऋष्येत भुव स्वाहेती दक्षिणाग्नो जुहुयात यजुषाव तद्रसेन यजुषा वीरें यजुषा यज्ञ वीरिष्ट संदाती जैसे ऋग्वेद के लिए कहा गया था ऐसे यजुर्वेद के लिए यदि यजुष्टो ऋषेद यजुष्टः क्या विभक्ति है पंचमी तसी प्रत्यय हुआ तसी ले सकते हैं अर्थात मंत्र निमित्त और यजु मंत्र का यजु मंत्र संबंधी ऋतु है अधोर्यु तो अधूर्यु को यजुर्मंत्रों का उच्चारण इत्यादि करना है अगर उसके चलते कोई अगर ऋषि अगर कोई त्रुटि हो गई तो भूव स्वाहा इति दक्षिणाग्नो जुहुयात दक्षिणाग्नि अर्थात जो आहावन अग्नि का दक्षिण पार्श्व में पचन भी कहा जाता है उसमें हवन करें भूव स्वाहा इस मंत्र से हवन करें क्योंकि करे ये जो भूव है वो किस वेद का रस था यजुर्वेद यजुषाव तद रसे नूव जो है यजुर्वेद का रस है यजुषा वीरण यजुर्मंत्र का वो वीर बिर्या है वीर रस सार यजुषा यज्ञस्य विरिष्ट संदाती यजु यजुषा अर्थात यजु का जो बिरीष्ट हुआ था हानि हुई थी उसका पुनः वह संशोधन कर देता है तथा और मंत्र अथ यदि सामतो ऋष्येद स्व स्वी आह्वनीय जुहुयात सामना तदरसेन सामना वीरेण साम यज्ञस्य बीरिष्ट सन्दा अथ यदि शाम तो ऋषेद अर्थात मंत्र के चलते और साम वेद का ऋतिक होता है उद्गाता उनसे अगर कोई त्रुटि हो गई तो स्वह स्वहा इस प्रकार के मंत्र उच्चारण की करिए करना है कहाँ हवन करेगा कहते हैं आहवनी ये है जुह यात अग्नि में जो कि गारहपति अग्नि से निकल करके लाते हैं अन्य कर्म करने के लिए अभी स्व स्व कहेगा तो स्व कहते हैं सामना में वसें सामना वीर्यन यह श्याम वेद का वीर है साम वेद का रस है उसी से यह हम जो यज्ञ में क्षति हुई थी यज्ञ में क्षति क्षति क्यों हो गई कहते हैं सामना यह ये साम मंत्र का उच्चारण में यह उद्गाता के द्वारा जो त्रुटि हो गई थी यज्ञ से वीरिष्टम वीरिष्टम हानि संदाती उसको पुनः संशोधन कर देता है संशोधन कर देता है अर्थात पुनः जोड़ देता है जो अंग हानि होकर के कट गया था मुख्य कर्म से अभी उस अंग को पुनः जोड़ देता है कैसे जोड़ा जाता है लोक में उसके लिए बताते हैं दृष्टांत दे करके तद यथा लवणे न सुवर्णम संद्यात सुवर्णे नजतंग रजतन त्रपु शिशम शीशे लोहम लोहे न दारू दारू चरमणा ये सब जोड़ा जाता है तद्यथा लवण न सुवर्णम लवण क्षार कहते हैं सुवर्ण को जोड़ने के लिए क्षार उसमें कुछ व्यवहार करते हैं संद्यात संद्यात समदध्यात अथा मेलन कर दे क्षार व्यवहार करके सुवर्ण को जोड़ा जाता है सुवर्ण न रजतम अगर रजत चाँदी इसको अगर जोड़ना है कहते हैं सुवर्ण के द्वारा जोड़ते हैं दो टुकड़ा के बीच में ये सुवर्ण दे करके सुवर्णों को पिघला करके जोड़ते हैं रजत है न त्रपु त्रपु को अगर जोड़ना है तो फिर रजत के द्वारा त्रपुणा त्रपु कहते हैं या रंगा कहते हैं ना आगे त्रपुणा शीशम शीशा कहते हैं त्रपु थोड़ा हल्का होता है शीशा बहुत भारी होता है त्रपू के द्वारा शीशा इसको जोड़े और शीशे न लोहम शीशा के द्वारा ये लोहो को लोहा को जोड़े लोहे न दारू जब दो लकड़ी को जोड़ना होता है कहते हैं ये लोहा से जोड़ते हैं ये तो आजकल सर्वत्र दिखता भी है लोहा से दो लकड़ी को जो जोड़ना है कहते हैं कुछ नट बोल दे करके टाइट कर दे कहते जो, जो, जो, जोड़ गया और दारू चरमणा दो लकड़ी को लोहे न दारू अरे दारू लोहे दारू चरमणा दारू अच्छा मतलब तो दारू का संबंध करने के लिए दो उपाय है कहीं चरमणा दारू ये भी करते हैं तो चरमणा कहते हैं आजकल चर्म तो नहीं है जो मोटा कैनवस होता है ना उसके द्वारा भी लकड़ी को जोड़ा जाता है दो लकड़ी के बीच में ये जो मोटा मोटा होता है थोड़ा कैनवस आजकल आजकल तो ये चर्म मिलना कठिन है उससे जोड़ते हैं ये दिखाया कि जैसे दो पदार्थों को जोड़ा जाता है लोक में इसी प्रकार की एवं ऐसा लोकाना आसा देवताया विद्या वीरिएण यज्ञ विरिष्ट संदाती भेषज कृतो हवा ऐसो यज्ञ यं विद ब्रह्मा एवं एसा इसी प्रकार की अभी प्रायश्चित तो करता है व्याहृति के द्वारा ये व्याहृति कहाँ से आए वेद से वेद कहाँ से आया देवता से देवता कहाँ से आए लोक से अभी कहते हैं एवं ऐसा लोका नाम आसांग देवताया विद्याया इनका वीर्य तो लोक का वीर्य हो गया देवता देवता का वीर हो गया विद्या त्रय विद्या और यह विद्या का जो वीर्य हो गया व्याहृति अवय कहते हैं विद्या विद्याया वीरण अर्थात व्याहृति अवयव ही यज्ञस्य से विरिष्ट यज्ञ में जो हुई है क्षति उसका संशोधन कर लेता है भेषज कृतो हवा ऐसो यज्ञ भेषज अर्थात जो कहते हैं कि जो वैद्य वो जैसा सब ठीक कर देता है आपका कोई रोग हुआ तो कहते हैं ठीक कर देगा प्रारब्ध में है भोगना तो ठीक नहीं कर पाएगा <laughs> तो नहीं है तो ठीक कर देगा और वास्तविक ये जो होम्योपैथिक औषध होता है ये बहुत अर्थात प्रारब्ध दिशा में चलता है होम्योपैथिक द्रव्य किसी होम्योपैथिक औषध किसी रोग को दबाएगा नहीं कभी आजकल के जो हो जाते हैं वैद्य लोग वो भी जीविका के लिए चलते हैं तो इस प्रकार के दुष्कर्म कर देते हैं धीरे धीरे नहीं तो जो वास्तविक वैद्य होते हैं होम्योपैथी का वो तो बिल्कुल उसको दवाएँगे नहीं यहाँ एक आते थे पहले डॉक्टर वरुणवाल जी कहते थे, थे वो तो जा, दवाई देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा तीन पान देंगे कहेंगे आज रात को एक बार और कल सुबह एक बार कल शाम को एक बार हो गया तो कहीं इतना में हो जाएगा तो एक बार कहेंगे हमारा गुरु एक पान देते थे हम तो तीन पान देते हैं अर्थात तो फिर थोड़ा उनके साथ अगर विचार करेंगे तो उनको अच्छा ज्ञान है उसमें तो वो कहेंगे कि देखिए ये आखिरी ये सब प्रारब्ध है अगर हम जबरदस्त करके इसको दबा देंगे तो अन्यथा वो खुल जाएगा इसलिए इसको दबाना नहीं असह्य हो जाता है तो थोड़ा बहुत उसको खाली शांत कर दिया जाता है नहीं तो इसको भोग करके ही पार कर लेना है और हम लोग ये भी देखे हैं तो उस मार्ग में होम्योपैथी की चिकित्सा करने वाले जो ऊंचे-ऊंचे डॉक्टर होते हैं तो यहाँ आते हैं साल में एक दो बार आजकल तो शायद दो बार आते हैं वो ऐसे होते हैं सामने में बिल्कुल व्यक्ति को देख करके कह देते हैं इसका तो पूर्व पुरुष ऐसा है ऐसा है ऐसा है इसी प्रकार की वो लोग सुन के, उसका माँ बाप सुन करके बालक कहते हैं आपको कैसे ऐसे कहते हैं इतने अर्थात योगी वो लोग सब होते हैं अतः वो लोग ये सब धन के पीछे भागने वाला पैसा कमाने वाला ऐसे वाले बुद्धि नहीं होते हैं ये सब परमात्मा उनको ये सब योग्यता देते हैं बहुत अच्छा वो लोग चिकित्सा करते हैं भयस हवा ऐसा यज्ञों जैसे यह यज्ञ में त्रुटि हुआ तो इसको सुधार कर देते हैं जैसे कोई वैद्य रोगों का निराकरण करता है य एवं विद ब्रह्मा भवति जहाँ ब्रह्मा इस प्रकार की अर्थात एवं विद अर्थात जिसको ये प्रायश्चित का उपाय पता है अभी यह होता उद अध्यय उदगाता ये तीनों के चलते ये सब त्रुटि हो गए और ब्रह्मा उसका सुधार कर दिया और ब्रह्मा जहाँ त्रुटि कर दिया कह वो यज्ञ ऋ ऋ ऋ कभी हानि हो जाएंगे इसलिए ब्रह्मा का महत्व तो उतना अधिक है <coughs> ब्रह्मा का तो अर्थात कहते हैं ब्रह्मा इसलिए वर्णन करना चाहिए आगे कहते हैं ऐसा ह व उदक प्रवण यज्ञों यंग ब्रह्माविद ह वैसा ब्रह्मण् अन्गाथा य आवर्तते तत्त ग ऐसा हवा यज्ञ उदक प्रवण उदक प्रवण अर्थात उत्तर दिशा में बहने वाला उत्तर दिशा अर्थात उत्तरायण यह यज्ञ उत्तरायण मार्ग का साधन है अर्थात उत्तरायण मार्ग में ले जाएगा अर्थात यज्ञ और, और फल नहीं देगा फल विकल होगा ऐसा नहीं है कहां कहते हैं यात्रा एवं विद ब्रह्म जहाँ ब्रह्मा इस प्रकार के जानने वाला होता है यज्ञों का प्रायश्चित कैसा करना है एवं विद्ह ह वा ऐसा ब्रह्मांडम अनुगाथा इस प्रकार की जो समर्थ ब्रह्मा है विद्वान ब्रह्मा है यज्ञ का त्रुटि संशोधन करने का सामर्थ्य जिसके पास है उस विषय में यह स्तुति की जाती है यतो यतो आवर्त यतो यत तो आवर्तते तत्त गति जहाँ जहाँ से आवर्तन प्रत्यावर्तन कर जाता है यज्ञ त्रुटिपूर्ण हो करके आगे नहीं जा पाता है फल देने के लिए नहीं चल पाता है तो कहते हैं तत् तद तद् तद गति अर्थात तो ब्रह्मा प्रायश्चित करके उस उस त्रुटि का संशोधन करके पुनः फल प्राप्ति के दिशा में यह कर्म को ले जाता है अर्थात तो यजमानों को यह कल कर्मफल मिल जाता है ब्रह्मा के पास सामर्थ्य है प्रायश्चित करके फल प्राप्त करवाद मानव ब्रह्म विकृत्ति कूरून कुरु, अश्वारक्षति एवं ब्रह्मा विद ब्रह्मयजम सर्वाश ऋत्जों सर्वाश ऋत्जोंरक्षति तस्माद ब्रह्मण कु न अनुभव विदम न विदम मानव तो यह जो ब्रह्मा है उसको मानव कहा जाता है या मानव कहा मंत्र क्यों कहता है कि ब्रह्मा को मौन रखना है इसलिए मौन रखता है तो उस ब्रह्मा को मानव कहा जाएगा अथवा वो ब्रह्मा जानता है प्रायश्चित तो कैसा करना है मननात् ज्ञानात् विद्यावत्वात उसको पता है कि यज्ञ का संशोधन कैसा करना है त्रुटि हो जाए तो इसलिए ब्रह्मा को यहाँ मानव शब्द से कह दिया गया ऐसा है जो ब्रह्मा जिस यज्ञ में ऋतुज होता है वह ब्रह्मा कुरुन कुरुन अर्थात तो कर्तन यज्ञ का जो सब यजमान इत्यादि होते हैं और जो ऋतुग होते हैं ये सब यज्ञ का संपादन करते हैं कुरुन शब्द का अर्थ कर्तिन यजमान ऋतुज सबको वह ब्रह्मा यह सबको अश्व अभिरक्षति जैसे सुशिक्षित अश्व अपना आरोही रक्षा करता है आरोही अगर आघात प्राप्त हो जाता है तो अश्व उसको बचा लेता है ये हम लोग सुनते हैं शायद राणा प्रताप का घटना में ना राणा प्रताप का अश्व का नाम था चेतक तो ये प्रताप जो राणा जो आघात प्राप्त हो गए वो घोड़ा उनको उठा के अर्थात युद्ध क्षेत्र से ले लिया और शायद ऐसा सुनते हैं कि एक नदी को कूदा और नदी को कूद करके वो उस तरफ मर ही गया किंतु बचा लिया राणा प्रताप को सुशिक्षित अश्व जो होते हैं वो जान लेता है कि हमारा आरोही आघात प्राप्त हो गया वो बचा लेते हैं जैसे सुशिक्षित अश्व अपना आरोही को बचा लेता है एवं विद्ध ह वई ब्रह्मा इसी प्रकार की अर्थात विद्वान ब्रह्मा यज्ञ यजमान सर्वांश ऋतुजो अभिरक्षती तो विद्वान ब्रह्मा यज्ञों को सारे ऋतु को यजमान को सभी की रक्षा कर लेता है तस्मात्म विद तस्मात एवं तस्मात्मविद एवं ब्रह्मांडम कुर्बित इसलिए इसी प्रकार के एवं विदम एवं विदम् एवं विद द्वितिया वचन हो गया इस प्रकार की जानने वाले को ही अर्थात यज्ञ में त्रुटि होने से प्रायश्चित करना यह विद्या जिसको पता है उसी ब्रह्मा को ही वर्णन करें न अनैव विदम न अनेवम विदम अर्थात जिसको ये ज्ञान नहीं है त्रुटि हो जाने से कैसा रक्षा करना है उस प्रकार की ब्रह्मा का वर्ण करना नहीं चाहिए अगर करेगा तो कैसा होगा कहते अभिमन्यु जैसा हो जाएगा ये अभिमन्यु के क्या गति होगी कहते चला तो गया चक्रव्यूह में प्रवेश करके गया किंतु उससे निस्सरण नहीं कर पाया तो अगर ज्ञानी ब्रह्मा है ज्ञानी अर्थात यह कर्म को ठीक से जानता है तो वो बचा लेगा यहाँ तक तो ये चतुर्थ अध्याय पूरा हुआ ये सब उपासना का विचार चल रहा है ये सब सगुण ब्रह्म का विचार हुआ और सगुण ब्रह्म का उपासना करने से उत्तरायण गति प्राप्त करेगा ब्रह्मलोक को जाएगा अभी आगे अध्याय में अन्य अन्य से उपासना कही जाएगी जिसके द्वारा कि ब्रह्मलोक को प्राप्त हो सकता है यह उपासना कहते हैं ये गृहस्थ भी कर सकते हैं गृहस्थ करके भी वो ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकते हैं और जो नष्टि का ब्रह्मचारी अथवा सन्यासी होते हैं वो लोग भी अगर इसको करेंगे वो भी प्राप्त कर सकते हैं और जो अन्य उपासना करते हैं अच्छा ना ना ये उपासना तो गृहस्थों के लिए ही है जो पंचाग्नि उपासना है ये गृहस्थों के लिए है ये नैष्टिक ब्रह्मचारी सन्यासियों के लिए नहीं है जो नैष्टिक ब्रह्मचारी अथवा सन्यासी होते हैं जो अन्य विद्या का उपासना करते हैं तो उनके लिए भी उत्तरायण मार्ग है जो गृहस्थ है पंचाग्नि उपासना करते हैं उनके लिए भी उत्तरायण मार्ग है और जो नैष्टिक ब्रह्मचारी अथवा सन्यासी होते हैं क्योंकि जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी सन्यासी यह पंचाग्नि विद्या का उपासना नहीं कर पाएंगे उनको भी उत्तरायण गति ये होना है और उत्तरायण गति को छोड़ करके और दूसरा गति दक्षिणायन गति है तो उसको कौन प्राप्त करेंगे जो केवल कर्म कर रहे हैं वो लोग प्राप्त करेंगे और जो कर्म भी नहीं कर रहे हैं उनके लिए उत्तरायण दक्षिणायण दोनों गति नहीं होगा वो तो तृतीय गति कहते हैं महान कष्ट तो ये सब गति कहेंगे तो यह गति क्यों कहेंगे कहते हैं तृतीय गति भी कहेंगे द्वितीय गति दक्षिणायण गति भी कहेंगे जो प्रथमा गति उत्तरायण गति भी कहेंगे ये तीनों को क्यों कहेंगे कहते हैं हमको गति ही न चाहिए अर्थात तो ब्रह्म विद्या प्राप्त करके हमको यह इसी लोक से ही मुक्त इसी लोक में ही मुक्त हो जाना चाहिए यह सब में वैराग्य दिखाने के लिए सब कहा जाएगा ये जितना भी उपासना करिए अंतिम में वो ब्रह्मलोक तक ही जाना है अगर ब्रह्मलोक तक जाना है क्रममुक्ति आगे प्राप्त करने का इच्छा से तो फिर क्यों क्रममुक्ति इच्छा करें तो हम सद्य मुक्ति के लिए इच्छा करें नहीं हो पाएगा तो भी तो ब्रह्मलोक जाएगा ही जाएगा अर्थात तो वेदांत तो विचार में लगे रहें तो नहीं हुआ तो भी तो ब्रह्म ही जाएगा तो अन्य उपासना करके जिसका अंतिम प्राप्ति ब्रह्म हो सकता है निष्काम होकर जाएंगे वहाँ से क्रममुक्ति ये तो व्यर्थ हो गया ये बुद्धिमान अवस्था इसलिए वेदांत विचार में ही लगे रहे निष्ठावान होकर के अगर यह लोक में ज्ञान नहीं हो गया तो भी ब्रह्मलोक लोक ही प्राप्त होगा किंतु अगर निष्काम होकर के निष्ठावान होकर के जीवन मुक्त होने के लिए उद्यम करता है तो भी ब्रह्म प्राप्त कर जाएगा ये न मुच्यते भिक्षुष तपसा स्वर्गमाप्नुयात नरकम विषय संगत त्रयो मार्गास्त तपस्विन ये साधुओं के लिए तीन मार्ग ज्ञान हो गया तो ज्ञान न मुच्यते भिक्षु संन्यासी तो मुक्त हो जाएगा और तपसा तपसा अर्थात अपना वर्णाश्रम कर्म करता है सन्यासी का नैष्ट ब्रह्मचारी का वर्णाश्रम कर्म क्या है कहते हैं श्रवण करना है नैष्टिक ब्रह्मचारी है तो गुरु की सेवा करना है यह करके वर्णाश्रम ठीक ठीक अगर निष्ठावान होकर के करता है तो स्वर्गम ब्रह्मलोकम प्राप्त नहीं आत प्राप्त कर लेगा ज्ञान अगर नहीं हुआ तो भी ब्रह्मलोक लोकम प्राप्त करेगा और नरकम रकम विषय संगात अगर यह दोनों नहीं हुआ ज्ञान भी नहीं हुआ और निष्ठावान होकर के वेदांत श्रवण में नहीं लगा तो नरकम रकम क्यों कहते हैं ये दोनों नहीं कर रहा था विषय संगत तो होगा ही होगा जो वेदांत विचार में नहीं लग पाएगा तो विषय का तो संग्रह कर ही लेगा लेगा वेदांत विचार क्यों नहीं कर पा रहा है कहते हैं चित्त में विक्षेप हो रहा है ये विक्षेप का क्या कारण है कहीं ना कहीं कोई वासना पड़ी हुई है और वो वासना क्या करवाएंगे कहीं तो वही लगा देगा संसार में लगा देगा इसलिए नरक हो जाएगा विक्षेप होने से जब हम इस मार्ग से हट जाते हैं आप लोग देख सकते हैं धीरे धीरे धीरे धीरे होकर के कैसे कैसे प्रपंच में फिर अधिक जड़ित तो हो जाते हैं आप तो पहले ये पार्श्व में बैठी बामों पार्श्व में बैठिए हमको पता भी नहीं चलता दृष्टिशक्ति क्षिणा आप ये पार्श्व में बैठेंगे जहाँ इनका स्थान है आप लोग थोड़ा ये जो पुरुष लोग बैठे हैं थोड़ा आगे आ जाइए नहीं तो थोड़ा ये सैड आप माता जी ये पार्श्व में बैठेंगे बामों पार्सों में हाँ वो वहाँ में भी लिखा गया ना मातृवर्ग इसलिए वहाँ बैठेंगे अच्छा क्या प्रश्न था आज कर, नहीं सकते कर सकते हैं इसका निषेध तो कहीं नहीं किया गया अगर हमको योग्य इसका बताने वाला कोई हो तो कर सकते हैं ये वैदिक कर्म अभी भी कहीं कहीं हो रहा है ये अर्थात दक्षिण में कभी भी मतलब ऐसे भी विद्वान ब्राह्मण है जो वैदिक कर्म अभी भी करवाते हैं यहाँ तो हम लोग देखे थे एक व्यक्ति आए थे दक्षिण में उनका कहीं घर है तो बिल्कुल ऐसा भी एकदम जीवन जीते हैं और उन वो बता रहे थे कि हाँ ये सब कर्म कर पाएंगे और ये मतलब उत्तराखंड में भी अभी भी कुछ है हिमाचल इत्यादि में भी अभी भी कुछ है ब्राह्मण जो लोग वैदिक कर्म सभी कर्म अभी और सामर्थ्य शायद नहीं हो सकता है जैसे अश्वमैध इत्यादि राजस्व वो सब नहीं कर पाएंगे किन्नु बाकी कुछ कर्म तो अभी करते हैं वैदिक उपासना कर सकते हैं किंतु वास्तव है कि वैदिक उपासना आज का दिन में वही करेगा जो वेद के साथ थोड़ा जिसका संबंध है और वेद का अभी उपनिषद अंश ही अभी चलता है थोड़ा अधिक कर्म अंश तो थोड़ा अरक्षय हो गया जो उपनिषद अंश में जो संबद्ध है वो उपासना में क्यों जाए ये अभी हम लोग विचार किए ना हम जीवन मुक्ति के लिए वेदांत में लगे रहे और नहीं हुआ तो भी ब्रह्म को प्राप्त होगा तो हम वैदिक उपासना करके जिसका अंतिम प्राप्ति ब्राह्मणों हो सकता है उसमें क्यों जाएं लक्ष्य तो ऊंचा रखें नहीं हो पाया तो कहते हैं ठीक है और लक्ष्य ही नीचा रखेंगे तो, तो वो नहीं हो पाएगा तो और गिर जाएंगे इसलिए जीवन मुक्ति के लिए ही उद्यम करना है और हम लोग ये बात बार बार विचार कर रहे हैं कि ब्राह्मण है ब्राह्मण अर्थात आज का महात्मा अगर जीवन मुक्त नहीं हुआ तो महान निंदा का विषय ये महापुरुषों का वाणी है यह चेद अवैदी तथा सत्यम नो चेद अवैदिन महति विनष्टि तो कहा जाता है वहाँ बड़े महाराज जी कहते हैं तो अगर वो प्राप्त नहीं कर पाए तो निश्चित रूप से निंदनीय है अर्थात तो हम लोग वस्त्र भी बदल दिए घर द्वार छोड़ दिए किसके लिए कर दिए कहते हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए क्यों इसको भूल जाते हैं अगर ये नहीं कर पा रहे हैं अर्थात साधु हो करके कि अगर किसी प्रकार की प्रपंच बुद्धि ये रहा तो कहते हैं कि तो निंदनीय है गृहस्थ अगर प्राप्त कर लिया ब्रह्म प्राप्ति अगर हो गई कहते हैं महान प्रशंसा का बात है उसको तो अधिकार है संसार में भोग करने के लिए वो तो कहता है कि हम तो हम तो जानते हैं हमारे यहाँ वासना है, है इसलिए तो हम संसार में आया था किंतु अगर उसका भोग उपराम हो गया किसी पुण्य केवल से और वेदांत में चल पाया तो ज्ञान उनको भी हो सकता है ऐसे नहीं है कि खाली लाल कपड़े वालों को हो जाएगा दूसरों को नहीं होगा अगर ऐसा त्रय का संन्यास है मानस अगर वैराग्य दृढ़ है तो उसके लिए वस्त्र का क्या संबंध है तो उनको भी हो सकता है अगर हो गया तो महान अर्थात प्रशंसा का बात है इसलिए हमको तो बार बार ये विचार करके दृढ़ रखना है प्राप्त तो करना ही है इसी जीवन में वैराग्य दृढ़ होना चाहिए तभी मुमुखु तो होता है वैराग्य को लिए बार बार प्रतिदिन विचार करें महाराज श्री से कितने बार सुनते हैं ना जिस वैराग्य के साथ घर द्वार छोड़ दिया क्या वही वैराग्य आज है अगर बड़ा है तो हम बिल्कुल सही मार्ग में चल रहे हैं अगर घट गया है तो क्यों क्या हुआ अगर हम स्वयं विचार नहीं कर पाते हैं विज्ञान व्यक्तियों के पास जाकर के विचार करें हम हमको ये अवस्था क्यों हो गई हमारा वैराग्य क्यों घट गया इसका विचार करना है और इसका सुधार करना है आगे ओम यो ह वै ज्येष्ठ चेष्ठ च वेद ज्येष्च ह वै श्रेष्ठ भवती प्राणो वाव ज्येष्ठ श्रेष्ठ ओम परमात्मा का प्रतीक भी है वाचक भी है यो ह वै ज्येष्ठ चेष्ठ च वेद ज्येष्ठ वयस में जो अधिक होता है उसको ज्येष्ठ कहते हैं और वयस में जो न्यून होता है उसको क्या <coughs> कहते हैं कनिष्ठ <गनिस्टा>। और श्रेष्ठ <coughs> श्रेष्ठ अर्थात जो गुण में श्रेष्ठ होता है गुण को लेकर के श्रेष्ठ कहते हैं वयस को लेकर के ज्येष्ठ कहा जाता है जो ये ज्येष्ठ और श्रेष्ठ इसको जानता है ज्येष्ठश्च है भाई श्रेष्ठश्चती वह व्यक्ति जानता है अर्थात यहाँ उपासना करता है उपासना प्रकरण है वह व्यक्ति भी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो जाता है ये ज्येष्ठ श्रेष्ठ कौन है कहते हैं प्राणो वाव ज्येष्ठ श्रेष्ठ च प्राण ही ज्येष्ठ है और श्रेष्ठ है यह शरीर में प्राण प्रथम आता है आगे सभी इंद्रिया आते हैं गोलोक बन जाएंगे शरीर में स्थूल शरीर बनेगा तो गोलोक बन जाएंगे गोलोक बनने से कहते हैं प्रथम प्राण आएगा प्राण आने के बाद इंद्रिया आएंगे इसलिए प्राण ज्येष्ठ भी हैं कर प्राण श्रेष्ठ भी है क्योंकि प्रथम यह प्राण अपना व्यापार करेगा तो बाकी लोग सब अपना व्यापार कर सकते हैं प्राण के अधीनों बाकी सब रहते हैं प्राण जब तक रहेगा तब तक शरीर में ये सब मन इंद्रिय इत्यादि रहेंगे तो जब प्राण चलने लगेगा कहते हैं कि ये सब इंद्रिय ये भी सब ऐसे ही उखड़ जाएंगे आगे कहेंगे जैसे घोड़ा जो अर्थात अति उच्च कोटि के घोड़ा होते हैं उनका परीक्षा करने के लिए पाँव बांध देते हैं चारों पाँव को बांध करके उसको जब आघात करते हैं चाबुक से कहते हैं वो चारों पाँव में जो बंधा गया जो कील में वो कील को उखड़ करके ही चला जाता है इसी प्रकार की प्राण जब उठने लगता है तो उसके ऊपर जितने सब निर्भर करते हैं वो सब साथ चलते हैं इसलिए प्राण श्रेष्ठ भी है आगे कहा जाएगा ये बात यो हो वे वेद वशिष्ठो ह स्वांग भवती वाघ वाव जो वशिष्ठ को जानता है वो वशिष्ठ है स्वनाम स्वनाम अर्थात आत्मिया अपने ज्ञाती कुटुंबों में वो वशिष्ठ होता है वशिष्ठ अर्थात दूसरों को आश्रय देने का आच्छादन कर देने का सामर्थ्य उसका होता है दूसरों को मतलब वास दे सकता है निवास दे सकता है सामर्थ्य वाला हो जाता है वाग, वाग ये वशिष्ठ कौन है कहते हैं वाह वशिष्ठ वाघ वाघ इंद्रिय ये वशिष्ठ है जो बाघ इंद्रिय वशिष्ट है अर्थात बाघ में वशिष्ट धर्म है जो वाग्मी कहते हैं अर्थात जो बात को ठीक उपस्थापन करवा पाते हैं तर्क के साथ स्पष्ट करके जो बात को उपस्थापन करवा पाते हैं वो कहीं भी विजयी हो जाते हैं अर्थात ठीक ठीक बात एकदम स्पष्ट करके कह दिए बाकी लोग कहते हैं हाँ आप जो कहा ये बात बिल्कुल स्पष्ट है इसलिए वाह को वशिष्ठ कहा जाता है अर्थात तो दूसरों को वो आच्छादन कर देता है अपना वाणी से इसको तेज भी कहते हैं प्रागल भी कहते हैं अर्थात तो आपका शब्द से दूसरे लोग वसीभूत हो जाए प्रसन्न हो जाए यो हो वे प्रतिष्ठांग वेद प्रतिहतिष्ठ तस्मिंक लोके अमुस्मिंश्च लोक अमुस्मिंश्च चक्ष वाह प्रतिष्ठा जो प्रतिष्ठा को जानता है जानता है अर्थात प्रतिष्ठा का उपासना करता है तो प्रतिष्ठा थी अस्मिन लोक है इस लोक में भी वह प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है और अमूस्मिन लोके परलोक में भी और प्रतिष्ठा कहते हैं चक्षुर प्रतिष्ठा चक्षु प्रतिष्ठा अर्थात तो चक्षु उसका ठीक है तो मार्ग में जब चलेगा कहाँ गर्त है कहाँ कंटक है वो सब देख करके ठीक ठीक चलेगा प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा अर्थात यहाँ अपना स्थिति को ठीक से रख पाएगा यो ह वे संपदं संपद वेद ह संहास्मय काम पद्यंत देवाश्च मानुषाश्च्रोत्रंग भाव संपद यो ह वे संपदं वेद जो संपद का उपासना करता है अस्म काम ह सम्पयते सम का नए पद्यंत के साथ जाएगा कि छंदसी व्यवहारश्च छंद में दूर में होने होते भी है संप आगे कहते हैं देवाश्च मानुषाश्च वो कौन कामों को प्राप्त कर लेगा कहते हैं देव संबंधी कामों को भी प्राप्त कर लेगा मनुष्य संबंधी कामों को भी प्राप्त कर लेगा अर्थात जो लोक में भोग होते हैं वो पदार्थ को भी प्राप्त कर लेगा और जो देव लोक में भोग होते हैं उसको भी प्राप्त कर लेगा कौन कहते हैं जो संपद का उपासना करता है कहते हैं क्या जी दैवाच्च तो देवलोक में प्राप्त होने वाला जो भोग उसको भी वो प्राप्त कर लेगा स्रोत्रम वाव संपत तो ये जो स्रोत्र इंद्रिय होता है वो संपत्त है तो स्त्रोत्र इंद्रिय से यह लोक परलोक का सब भोग को प्राप्त कर लेगा क्योंकि अगर स्रोत्र इंद्रिय ठीक है तो श्रवण करेगा श्रवण करेगा तो अर्थ ज्ञान होगा अर्थ ज्ञान होगा तो कर्म उपासना इत्यादि करेगा करने से तो इसीलोक फल भी प्राप्त हो जाएंगे परलोक फल भी प्राप्त हो जाएंगे इसलिए स्रोत्र को संपद कहा गया संपत प्राप्ति का ये निमित्त होने से स्रोत्र को संपद कहा गया यो हो वतनंग वेद आयतनंग हवानांग भवती मनोहवा आयतनम जो आयतन का उपासना करता है वो स्वानाम आत्मीयानाम आयतनम भवती अर्थात जो, जो बंधु ज्ञाती कुटुंब इनका सब वो आश्रय बन जाता है सबको आश्रय देता है मनोहो आयतनम मन ही आयतन है तो मनो आयतन हो कहते हैं तो मन सबको आश्रय देता है किन को इंद्रियों को इंद्रियो जो विषय ग्रहण करते हैं वो विषय को ला करके इंद्रिय कहाँ है? देते हैं मन को देते हैं इसलिए मन यह सब इंद्रियों से विषय ग्रहण करता है और मन ये विषय ग्रहण करके विषयाकार होता है उसको कौन भोग करता है पुरुष साक्षी जीव तत्तदाकार आकार मन होकर के ये पुरुषों को भोग देता है इसलिए मन ही आश्रय हो गया इंद्रियों से विषय ग्रहण किया और साक्षी के लिए भोगता के लिए उनको उपस्थापन करवाया इसलिए मन को आयतन कहा गया अथ प्राण अहंश्रेयसी ब्युधिरे अहम श्रेयान अस्म अहम श्रेयान अस्मी अथ प्राण अहम श्रेयसि ब्युधिरे ये प्राण प्राण उपलक्षित ये इंद्रिय मन इत्यादि सब कर्ण श्रेयसि ब्युधिरे ब्युधिरे अर्थात विरुद्धम उदिरे उदिरे में धातु क्या हो जाएगा बद देखता हमें विरुद्ध कहने लगे किस लिए कहते हैं अहम निमित्त सप्तमी Uh, मैं श्रेष्ठ हूँ इसको निमित्त बना करके ये सब परस्पर में विवाद करने लगे कैसा कहे कहते हैं अहम श्रेयान अष्मी अहम श्रेया तो तो श्रेयान श्रे अश्मि मैं श्रेष्ठ हूँ मैं श्रेष्ठ हूँ ये सब यह जो विवाद यह बृहदारण्य में भी दिखाया गया प्रश्नोपनिषद में भी दिखाया गया यहाँ भी दिखाया जा रहा है कहते ये सब विवाद होता है अंतिम में किसको श्रेष्ठ दिखाया जाता है कहते प्राण सबसे श्रेष्ठ होता है तो ये प्राण को श्रेष्ठ क्यों कर दिया दिखाया जाता है कहते हैं वो निष्काम है कुछ अपने लिए नहीं रख लेता है और ये जब तक विचार होता है कहते हैं उपासना कांड है ये प्राण को श्रेष्ठ दिखाया जाएगा कि वो अपने लिए कुछ नहीं रख लेता है तो जो अपने लिए कुछ नहीं रख लेगा उसी का उपासना पूर्ण हुआ तो आगे ज्ञान मार्ग में जा सकता है पूर्णतया वैराग्य दृढ़ होना है निष्काम हो जाना है तभी ज्ञान मार्ग में ये प्राणों को दृष्टांत दिखाते हैं और बाकी तो इंद्रिय थक जाते हैं प्राण थक जाता है क्या वास्तविक तो स्वार्थ बुद्धि वाले लोग थक जाते हैं कभी कभी लोग कहते हैं अगर हमारे अंदर में स्वार्थ बुद्धि नहीं रहेगा हम प्रवृत्त तो कैसे होंगे हम ये गृहस्थ को मतलब हमारा ये जो गृहस्थ का आश्रम है इसको संभालेंगे कैसे ये मेरे पिताजी है ये मेरे माँ है ये मेरे पत्नी है मेरे पति है अगर इस प्रकार की हम स्वार्थबुद्धि नहीं रखेंगे ये चलेगा कैसे कहते ठीक है आप ये स्वार्थबुद्धि को छोड़ देने से स्थिर हो जाएंगे अर्थात ये कि आप समाधि हो जाएंगे क्योंकि स्वार्थबुद्धि है तभी तो आप प्रवृत्त होते हैं यही तो कहते हैं ना तो ठीक है आप दो दिन के लिए एक दिन के लिए आप निर्णय के लिए आज तो मन में कोई स्वार्थबुद्धि नहीं रखेंगे अर्थात हमको जिनको हम अपना मानता है उनके लिए आज प्रवृत्त नहीं होंगे तो आप बिल्कुल एकदम मुक्त हो जाएंगे वो दिन भर बस आप गंगा किनारे बैठ करके दिन भर स्वरूप का चिंतन करिए स्वरूप का नहीं कर पाते हैं गंगा जी का चिंतन करिए हो जाएगा नहीं होगा तो इसलिए ये जो कहना है कि अगर हम अपने लोगों के लिए कार्य नहीं करेंगे तो हम तो प्रमादी हो जाएंगे तमस हो जाएंगे कहेंगे नहीं होगा वास्तविक अगर स्वार्थबुद्धि छोड़ देंगे तो आप अधिक कर्म करेंगे निष्काम होकर के करेंगे क्योंकि स्वार्थ प्रतिबंधक लाता है मन में उससे शक्ति का सामर्थ्य का नाश करता है हानि करता है देखेंगे जितना जितना निष्काम उतने उतने, उतने अधिक कर्मशील है वो अधिक अधिक अर्थात निष्काम होकर के करते हैं दूसरों के लिए करते हैं तो धीरे धीरे शरीर में करते हैं फिर आगे मन से करेंगे फिर आगे बुद्धि से करेंगे इस इस प्रकार की धीरे धीरे उन्नति हो जाएगी स्वार्थबुद्धि छोड़ने से कर्म नहीं कर पाएगा ये बात नहीं है कहते हैं कि ये मेरी माँ है कहते हैं गरीख मेरी माँ इसको क्यों कहते हैं आप कह दीजिए कि माँ है इसके प्रति क्या करना है कहते हैं मेरी बुद्धि नहीं रहने से हम उनका कर्तव्य नहीं करेंगे क्यों शास्त्र कर्तव्य कहा है ये माँ है इसके प्रति कर्तव्य है शास्त्र नहीं कहा कि ये स्वार्थबुद्धि रहने से हम करेगा कर्तव्य बुद्धि से करना वास्तविक कर्तव्य बुद्धि से करने से बिल्कुल ठीक ठीक करेगा क्योंकि स्वार्थबुद्धि से करने से ये पुत्रों को भी अपेक्षा रहेगा मेरे माँ मेरे लिए ऐसे व्यवहार करना चाहिए अगर स्वार्थबुद्धि नहीं होगा तो बिल्कुल शास्त्र के अनुसार व्यवहार करेगा तो कोई अर्थात ये जो धागा बांधने जरूरत नहीं निस्वार्थ होकर के अच्छा सेवा कर पाएगा चाहे वो माँ पिताजी का हो चाहे देश का हो चाहे किस भी करे जितना निस्वार्थ है उतना अच्छा कर्म करेगा आगे धीरे धीरे और ऊपर जाएगा शरीर से उठ करके मन में फिर निष्काम होकर के जब ध्यान इत्यादि करेगा ये सब अपने में विवाद किए तेह प्राण प्रजापति पितरम एत्यो उचुर भगवान को नेष्ठ तान होवाच यस्म वह उत्क्रांत शरीरं पापीठतरम इव दृश्यत स वह श्रेष्ठ ही अभी ये सब प्राण इंद्रिय मन सब मिल कर के प्रजापति उनका जो पिता है सृष्ट है उनके पास गए जाकर के कहते हैं कि हे भगवान हम लोग में कौन श्रेष्ठ है बता दीजिए कहते हैं प्रजापति प्रजापति है इनको उत्पन्न करने वाले हैं उनके बुद्धि और अधिक हैं ये कहते हैं अगर हम कह देगा नहीं नहीं आप तो सबसे कहते ना आप सबसे अच्छा पढ़ते हैं कहीं दूसरे लोगों को ये हो जाएगा कठिनाई हो जाएगा इसलिए जैसे कहते हैं ना कल आप ये 20 सूत्र इतना रट करके आना तो जितने लोग आए होंगे सब रट करके आएंगे सभी लोग पूरा रट दिए फिर कहेंगे आगे आप पचास सूत्र रट करके आना तो कहीं तो पता चल जाए कहते आपने को ही पता चल जाएगा स्वयं क्यों विवाद में जाना है तान हो वाचा अभी प्रजापति ने उन प्राणों को कहा यस्मिन वह उत्क्रांते शरीरम पापिष्ठ तरम वृश्य था शरीर तो पापिष्ठ है ही पाप से ही ये प्राप्त हुआ है कहते हैं कि पापिष्ठ तर हो जाएगा जो ये शरीर से निकल जाने से स वह श्रेष्ठ वह अर्थात उषमाकम आपका बीच में वही श्रेष्ठ है प्रजापति बिल्कुल बुद्धिमान उत्तर दे दिए अभी ये लोग को पालन करना है प्रजापति का निर्देश सह वाघ उच्चक्राम सा संवत्सर प्रोश्य पर्यत्य उवाच कथम अशकद अशकद ऋते मज्जीवित यहाँ कला वदंत प्राणत प्राणेन पश्य पश्यतक्षुषा श्रृणवंत स्त्रोत्रेण ध्याय मनसा एवं इति हाक अभी बाघ उच्चक्राम निकल गया बाघ निकल गया अर्थात तो बाघ निकल जाएगा अर्थात तो वो भी अपना प्रवृत्ति करना बंद कर दिया तो एक वर्ष पर्यंत तो हम प्रवृत्ति नहीं करेगा इस प्रकार के स संवत्सरम प्रोष्य प्रोष्य अर्थात बाहर जा करके कर रहा बाहर जाकर के अर्थात अपना कर्म नहीं करता हुआ व्यापार नहीं करता हुआ पुनः परियेती प्रत्यागमन करता है आकर के उवाचक कहा कथम अशकद रित मद जीवित मित मेरे बिना आप लोग सब कैसे जी लिए कहते हैं उतर देते हैं बाकी लोग यथा कला अवदंत कला मुको मुँह जो कह नहीं पाता है तो जैसे वो जीता है वो तो कुछ कहता नहीं किंतु वो जो मुँह होता है वो उसका प्राण चलते हैं प्राणे न प्राणंत चक्षुषा पश्यंत चक्षु के द्वारा देखता है स्रोत्र के द्वारा सुनता है मन के द्वारा चिंतन करता है बाकी सब कार्य करता है खाली बाघ इंद्रिय के द्वारा बात बोलता नहीं शब्द उच्चारण नहीं करता इति प्रविवेश वाग ये बाघ अभी प्रवेश कर गया आगे चक्षु चक्षु उच्चक्राम तत्सर प्रोश्य पर्यतवाच कथम अशकद असकदर्थे मज्जीव यथाधाप्य प्राणत प्राणेन बदंत वाचा श्रृण्वत श्रोत्रेण ध्यानों मनस प्रवेश चक्षु चक्षुच्र निकल गया चक्षुनकिया अर्थात ऐसे हुआ था अवधारण करवाते हैं चक्षु अपना व्यापार करना बंद कर दिया एक वर्ष पर्यंत पुनः व्यापार आरंभ किया चक्षु परियत्य आगमन करके वापस आकर के कहा कथम मद रित्य अशकत जीवित मेरे बिना आप लोग सब कैसे जीवित रह गए बाकी लोग उतर देते हैं यथा अंधा अपश्यंत जैसे अंधा नहीं देखता हुआ कहते हैं प्राणनतः तो प्राणेन बाकी सब करता है प्राण के द्वारा प्राणन क्रिया होता है बाघ के द्वारा बात करता है स्रोत्र से सुनता है मन के द्वारा चिंतन करता है यह जान करके अभी चक्षु को पता चला कि मैं नहीं रहने पर भी चलता है प्रविवेश ह चक्षु व चक्षु प्रवेश कर गया अपना व्यापार करना आरम्भ किया श्रोत श्रोतंग ह उच्चक्राम तत्सत्सरंग प्रोष्य परियेत्योवाच कथम अशकद असकदर्थे मज्जीवित यथा बधिरा अशृवत प्राणन प्राणेन बदंत वाचा पश्यत चक्षुषा ध्याय एवं इति एवं इति एवं प्रविवेशोत्रोत्रेन्द्रिय इसी प्रकार के निकल गया एक वर्ष बाहर रहा अर्थात अपना व्यापार बंद कर दिया पर पुनः व्यापार आरंभ करता हुआ कहा मेरे बिना आप लोग कैसे जी सके तो बाकी लोग कहते हैं जैसे बधिरा नहीं सुनता है किंतु प्राण चलता है बाघ इंद्रिय व्यवहार करके शब्द बोलता है चक्षु के द्वारा देखता है मन के द्वारा चिंतन करता है बाकी सब कार्य चलता है केवल दर्शन नहीं होता है प्रविवेश स्रोत्र भी समझ लिया कि मेरे बिना भी ये चल सकते हैं मनो हो उच्चक्राम तत्सत्सर प्रोश्य पैत्युवाच कथम अशक रीते मज्जीवित यहाँ बाला अमनस प्राणत प्राणेन वदंत वाचा पश्यत चक्षुषा श्रृण्वत स्ोत्रेण एवं प्रविवेश मनः अभी मन निकल गया मन निकल गया एक वर्ष पर्यंत बाहर रहा पुनः प्रत्यावर्तन किया अर्थात मन जो अपना व्यापार करना चाहिए वो नहीं किया आ करके कहा मद रिते कथम अशक जीवित मेरे बिना आप लोग सब कैसे रहेंगे बाकी लोग उत्तर देते हैं बाकी लोग ये सब जो कहा जाता है मन बाग चक्षु श्रोत्र तद तद अभिमानी देवता ये विवाद करने वाला कोई जड़ नहीं हो जाएंगे उस अभिमानी देवताओं के सब ये बात होता है बाकी लोग उत्तर देते हैं वाला जैसे बाला वाला, वाला अर्थात जिनका बुद्धि मन कार्य करना आरम्भ नहीं किया एकदम छोटा बच्चा जैसा कहते हैं अमनस अमनस अर्थात मन नहीं है ये बात नहीं है मन अभी बोलते हैं अर्थात इतना स्पष्ट नहीं हुआ उसका बालक अवस्था बिल्कुल प्राणे न प्राण तो उसका प्राण चलते हैं बाग इंद्रिय से शब्द उच्चारण करता है चक्षु से देखता है स्रोत्र से सुनता है एवं प्रविवेश मन ये सब चार निकल गए पुनः आ गए ये सब का भी कुछ कुछ धर्म था जैसे बाका का वशिष्ठ चक्षु का प्रतिष्ठा और ये स्रोत्र का संपद मन का आयतनम ये सब कहते उपाधि वाले थे अभी उनको सब कहते हैं पता चला कि हमसे तो वास्तविक ये नहीं चलता है और कोई है जो इसको वास्तविक चलाने वाला है हम हम लोग के पास ये सब सामर्थ्य है किंतु तो उससे तो वास्तविक नहीं हुआ आगे कहते हैं अथ प्राण उच्चक्रमीष्यन स यथास हय पटवी पटवी सकुन संखिधे एवं इतरा प्राणन सामखिदत तंग अभिशमेत उचुर भगवनेंग नेष्ठो असी मा उत्क्रमीर अथ प्राण अभी प्राण उत्क्रमण करने के लिए इच्छा किया उच्चक्रमीषन उत्क्रमण करने के लिए अभी इच्छा किया अभी उत्क्रमण नहीं कर गया स यथा सु हय योड़ा सुहय अर्थात जो अच्छे घोड़े होते हैं पडविश संकुन शंकु कील पडवी स पाद को बांधने के लिए जो कील होता है संग खिदेत खिदेत अर्थात तो उखाड़ लेता है उसका जब परीक्षा करने के लिए बाँधते हैं और जब चाबुक लगाते हैं तो पूरा चार पांव उठा करके एक ही साथ कूदता है एवं इसी प्रकार के जो प्राण निकलने के लिए इच्छा किया एवं इतरान प्राणान समक्षिदत बाकी प्राणों को भी उठा लिया घोड़ा दे दिया उसका चार पांव अभी विवाद करने वाले जो दिखा रहे थे चार ही दिखा रहे थे बाग चक्षु श्रोत्र मनह और यहाँ घोड़ा स्थानीय हो गया प्राण जैसे घोड़ा उठने लगा तो चारों कील को उठा लिया इसी प्रकार के प्राण उठने के लिए इच्छा किया तो कहते कि हैं बा, बाकी चार ये सब अपने स्थान से च्युत होने लगे तंग ह अभिसमेत्य ऊँचू तम अर्थात प्राण को अभिसमेत्य उसके पास एकत्र हो करके कहे ये सब लोग प्राण को कहने लगे भगवान एधी एधी अर्थात एधी यहाँ धातु क्या है अशभुवि अर्थात आप बने रहिए आप रहिए न श्रेष्ठोसी अस्माक मध्य आप ही श्रेष्ठ हो माँ उत्क्रमी आप ये स्थान को मतलब आप इस शरीर को छोड़कर के मत जाइए आप श्रेष्ठ हैं हम लोग स्वीकार कर लिए कि आप ही श्रेष्ठ हैं अथ हैनम बाघ उवाच यद अहम वशिष्ठो अस्म त्वंग वशिष्ठो वशिष्ठोसी अथ हैनंग चक्षुर्वाच यदम प्रतिष्ठास्म तवंग तद प्रतिष्ठासी अथ हैनंग्रोत्रम उवाच यद संपद अस्म तवंग तद सम्पदी अथ हैनम मनो उवाच यदम अस्मि अस्म त्वंग तदातनम असी अब ये सभी को अनुभव हुआ कि हमारा सामर्थ्य आपके चलते ही है इसलिए हम में जो विशेषता है तो ये फिर आपके ही विशेषता है अथ है एनम बाघ अभी बाघ आकर के प्राणों को कहा यद अहम वशिष्ठो अस्म मेरे में जो ये सामर्थ्य है वशिष्ठता अर्थात दूसरों को आच्छादन कर लेने का अभिभव कर लेने का सामर्थ्य कहते हैं तुम तद वशिष्ठ से प्राण है तभी तो बाघ ठीक करेगा अथ हीनम चक्षुर्वाच यद हम प्रतिष्ठा असमें तुम तद इति चक्षु कहती है कि मैं जो प्रतिष्ठा हूँ मेरे में जो सामर्थ्य है वो आपका ही सामर्थ्य है अथ हैनम अथ है ना अथ हैनम श्रोत्र उवाच यदहम अहम सम्पद अस् तुम तद संपदसि श्रोत्र इंद्रिय प्राणों को कहता है मेरे में जो ये सामर्थ्य है संपद प्राप्ति करवाने का दैव सम्पद दैवी सम्पद मानुषी संपद वो सब सामर्थ्य आपका ही है आगे मन आकर के प्राणों को कहता है यदहम अहम आयतनम अस् अस्मी सभी को जो आश्रय देने का सामर्थ्य विषय को ग्रहण करने का सामर्थ्य भोक्ता के लिए उपस्थापन करवाने का सामर्थ्य ये आपसे ही मेरे को प्राप्त होता है अर्थात हम सभी का सामर्थ्य ये आपका ही सामर्थ्य न वे बाचो न चक्षुंशी न श्रोत्राणि न मनांशी ते आचक्ष्यते प्राण इतव आचक्ष्यते प्राणो है वे एता सर्वाणी इसलिए ये जो बाघेन्द्रिय है चक्षुरेन्द्रिय है श्रोतेन्द्रिय है मन है ये सबको तत्त उस उस नाम से नहीं कहते हैं ये सबको इसलिए प्राण भी कह दिया जाता है जहाँ कह जाता है ते प्राणा अवदन वो सब प्राण लोग कहे वहाँ प्राण शब्द से इंद्रिय लिया जाता है इसलिए यहाँ कहते हैं कि लोग बाग चक्षु श्रोत्र मन इस प्रकार के उनको नाम से नहीं बुलाते हैं सबको प्राण कह देते हैं प्राणा इतिए अचक्षते लोक में सारे इंद्रियों को प्राण शब्द से कह देते हैं प्राण प्राणों ही एवं एता सर्वाणी भवति प्राण ही ये सब कुछ ये बनता है अर्थात तो प्राण ही सबको सामर्थ्य देता है इसलिए प्राण ही श्रेष्ठ है अभी प्राण श्रेष्ठ है जब ऐसा निश्चय हो गया अभी प्राण कहते है अगर मैं श्रेष्ठ हूँ तो फिर मेरा व्यवस्था करो आप लोग अभी प्राण कहता स होवाच कि अन् अन्न भविष्य यद यदम आशोभ्य आशकुनभ्यो ऊचुस् तद्वाद अन्न अन्वे अन्ना नाम प्रत्यक्ष में न होवा एवं विधि किंचन अन्न होतीवाच अभी प्राणक किम में अन्नम भविष्यति थी मेरा अन्न क्या होगा तभी तो बाकी लोग कहते हैं यत्किंचित ये जगत में जो कुछ है सब आपका अन्न है तो ये जगत में क्या सब अन्न है कहते हैं आ शोभ्य जो स्व स्व स्वा स्वा अर्थात कुकुर कुत्ता कहते हैं हिंदी में तो उसका जो अन्न है सकुनी शकुनी पक्षी ये सब जो ग्रहण करते हैं सब आपका अन्न है कहते हैं जो प्राण का उपासना करेगा उसका अगर अन्न वही बनेगा जो कुत्ते बिल्ली इत्यादि खाते हैं तो महान कठिन कहते हैं उसका ये स्तुति है ये नहीं कि वो सब भक्षण करे जब वह प्राण उपासक अपने आप को सर्वरूप मानता है तो वो कुकुर के शरीर में वो बिलाड़ के शरीर में ये सभी शरीर में तो वही है इसलिए जो कुछ अन्न कोई भी ग्रहण कर रहा है वो मैं ही ग्रहण कर रहा हूँ उसकी इस प्रकार की बुद्धि होती है शकुनिभ्य इति ह ऊँचु अभी बाकी सब जो इंद्रिय जिनको गौण प्राण कहा जाता है वो लोग सब कहे तद वा ये तद अनश्य अन्नम अनश्य अनश्य प्राण यह सब प्राण का ही अन्न है जो कोई भूत कुछ भी अन्न ग्रहण करते हैं वो सब प्राण का ही अन्न है अनु हे नाम ये जो प्राण का नाम अन इस प्रकार कहते हैं प्रत्यक्ष नाम प्राण को अन शब्द से कहा जाता है न हवा एवं विधि किंचन अनन्नं भवती थी यह प्राण उपासना जो करता है उसके लिए कुछ भी अनन्न नहीं हो जाता है इसका अर्थ नहीं कि प्राण उपासना का सामर्थ्य से अखाद्य भक्षण करेगा उससे प्रतिवाय होगा जो शरीर में रह करके वो प्राण उपासना करता है वो तो मनुष्य शरीर ही होगा अगर सभी अन्न मेरा ही अन्न है इस प्रकार की उपासक चिंतन करे अर्थात सभी शरीर मेरा ही शरीर है सभी शरीर के द्वारा मैं ही सभी अन्नों को ग्रहण कर रहा हूँ ऐसा नहीं कि मनुष्य शरीर में होकर के अभक्ष्य भक्षण करेगा उससे प्रत्यवाय होगा ये सब अन्यत्र विचार करके दिखाए हैं ने so, कि मैं दिखाएँ हैं ये बात सो होवाच किसो भविष्य आप ये होचुस् तस्मा एक अशिशिष्यंत पुरस्ताचपरिष्टाच अद्भि परिदधति लम्बुको हासो भवत्यनग्नो हवती हा स हो उवाच अभी वो प्राण कहता है कि मैं वासो भविष्य थी हमारा अभी वस्त्र क्या होगा कहते हैं आप इति हो ऊँचू बाकी जो प्राण गौण प्राण सब कहे कि जल ही आपका वास होगा वस्त्र होगा तस्मा क्योंकि जल ही प्राण का वस्त्र है इसलिए एक तशिष्यंत अशिष्यंत अर्थात भोजनम कुरंत और पुरस्ताद उपरिष्टाद भोजन करने से पहले भोजन करने के बाद जलपान करते हैं जो ये प्राण उपासना को जानते हैं जलपान अर्थात बहुत ज़्यादा नहीं थोड़ा लेते हैं क्यों कहते हैं जल परि दधती परिदधती, परिदधती अर्थात परिधान परिधान बनता है परिधान वस्त्र ये जल ही प्राण का वस्त्र होता है इसलिए भोजन करने से पहले भोजन के बाद थोड़ा जल ले ले आगे और कहेंगे थोड़ा यह हम थोड़ा अभ्यास करना ये सब अच्छा है लम्बु को हाशो भवती लम्बू क उकई प्रत्यय हो गया डुलभस प्राप्त हो तो डुलभस प्राप्त धातु से उकई प्रत्यय हो जाने से लभेश उसे क्या हो जाएगा नुम हो जाएगा तो लम्बू क प्राप्त करने का स्वभाव वाला लम्बुको वासो भवती अर्थात वस्त्र प्राप्त करने का सोहा वाला अर्थात इसको कभी वस्त्र का कमी नहीं होगा कभी नग्न नहीं हो जाएगा वस्त्र के अभाव से नग्न यह उपासक कभी नहीं हो जाएगा यह उपासक जब उसका वस्त्र और रोटी का कमी नहीं हो जाता है कहते हैं जो वेदांत तो मार्ग में चलेगा उसके लिए कमी नहीं हो जाएगा भाई इसलिए ये सब संग्रह परिग्रह से दूर रह करके दृढ़ परिग्रह रख करके चलना है इस मार्ग में प्राप्त तो होता था प्राप्त तो होता भी है और प्राप्त तो होगा भी आ गया इसलिए हमारे कितने हम उसमें निष्ठा रखते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है आज यहाँ तक अभी यहाँ तक मंगा वाक्चु श्रोत्रमथो बल्रिया चर्वाणी सर्व ब्रह्मोपनिषद महंग्रह्मकुं महमनीराकर निराकरणमस्त निराकरणस्तु तदात्मन निरते या उपनिष्त्सु धर्मास्